और यदि उन मंत्रों के अर्थों में यदि जी लिए तो मंत्र जागृत हो गए और यदि उन अर्थों में नहीं जी पाए तो कुछ भी काम के नहीं जैसे मैंने बोला ओम तीन तीन तड़ांग पुंग, पुंग पड़ांग यह भी एक मंत्र हो सकता है लेकिन यदि आपको कोई समझ में नहीं आया कोई ताकत नहीं इसमें तो सारी सारे मंत्रों में जो ताकत देने वाला कोई है तो वो कौन है हम ही उसको ताकत देते हैं हम ही उसकी ताकत निकालते हैं हमारे को समझ में आ गया तो हम उसको वैसा जीते हैं यदि वैसा जी लिए तो मंत्र जागृत हो गए और यदि वैसा नहीं जी पाए तो मंत्र किसी काम के नहीं हाँ माइक लीजिए ना मंत्र एक भाषा है मंत्र क्या है और भाषा का कोई मीनिंग होता है <coughs> पहली बार इस भाषा की ताकत बनता है हमारी कामना भूमि स्वर्ग हो मनुष्य देवता हो ये एक मंत्र है भूमि स्वर्गताम यातु मनुष्यो यातु या, या देवताम संस्कृत में बोल दिया इसका मतलब मंत्र हो ऐसा नहीं है हर भाषा मंत्र है अगर वो सार्थक है तो मंत्र है ये बात समझ में आया अभी क्या किया आप लोगों ने कुछ किया भैया ऐसे रिंदना है ज्यादा था पहले तो सार्थक भाषा बराबर मंत्र ये बात समझ में आया तो सार्थक भाषा है तो सभी है इसमें जितनी ये सब सार्थकता सार्थक, सार्थक हाँ सार्थक का मतलब ये अर्थ मेरे को समझ में आ जाए मेरे को समझ में नहीं आया तो भाषा में कितना भी अर्थ हो भाषा में अर्थ होता है या मानव में अर्थ होता है नहीं नहीं बीज मंत्र जो वो कहे जाते हैं ओ बीज हो या झाड़ चाहे फलों ये सब बीज मंत्र क्या है मानव में जो कामना है उसको बीज मंत्र बोलते हैं जब मानव की कामना भाषा में व्यक्त होती है उसको बीज मंत्र कहा जाता है कामना उस कामना को ईश्वर को पाने की कामना भी तो हो सकती है भाई साहब किसी की उसको किस मंत्र से ईश्वर को पाना है ये कामना है या सुखी होना यह कामना है अच्छा माइक आपके पास आ गया आज सुखी होना यह कामना है या ईश्वर को पाना यह कामना है हाँ या ना हाँ सुखी होना आपको किसी ने बोल दिया चलते फिरते कि ईश्वर को पा जाओगे तो सुखी हो जाओगे तो आपने अपने सुखी होने के लिए ईश्वर की पूछ पकड़ ली पकड़ में आई है ऐसा नहीं कर सकते पकड़ाने वाला है तो कोई मिलना चाहिए ना तो हमारी कामना सुखपूर्वक जीने की है जो? कोई बोले भूत से मिल लो तो सुखी हो जाओगे तो हमको भूत से मिलने में क्या परहेज है फाइनली हम सुखी पूर्वक जीना चाहते हैं फाइनली सुखपूर्वक जीने की शिक्षा सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था हम चाहते धर्म ग्रंथ में जिन्होंने कार्य किया है महापुरुषों के लिए उनकी कोई कामना ये नहीं थी कि वो सुखपूर्वक जिए वो उनके लिए जिए जैसे राम जी की राम अभी यही तो संकट हो गया है। है ना जब हम अपने को छोड़कर किसी और को पकड़ेंगे विटनेस कौन करेगा उसको गवाही कोर्ट में गवाही चाहिए गवाह कौन लगेगा वो तो चले गए महापुरुष अब गवाह आप बनो या मैं बनू आप अपने को विटनेस करो ना महाराज मैंने बोला छोड़ दो इनको ये माइक मत माइक पकड़े रहो ये जो लफड़ा है ना पीछे जो हमने बहुत सारा ओड रखा है महापुरुषों का लबादा जो ओड रखा है ना उसको थोड़ी देर नही आई, आई? मानव की कामना को व्यक्त किया भाषा मानव मानव की कामनाओं को समझने की भाषा मानव की कामनाओं को जीने की भाषा तीन तरह की भाषा भाषा में थ्योरी चलती पिक्चर थ्योरी चित्रण यदि हम किसी भाषा इसलिए कहते हैं उसमें अर्थ रहता सार्थकता मैं यदि चाकू बोलूंगा तो चाकू का चित्र आ जाएगा हाँ जी तो क्या कंसाइज मंत्र जो रहते हैं वो क्या पूरा चित्रण करते हैं उस चीज को अभिव्यक्त करते हैं क्या भैया कहें कोई मंत्र कोई चित्रण नहीं करते हैं कल ही बताया था चित्रण आप करते हो चित्रण की क्रिया किसमें है भाषा उसमें सहयोगी होती कल मैंने एक्सरसाइज कराई थी मैं समझा समझ गए आप कल एक एक्सरसाइज कराई रही थी मारुतिकार आपने चित्रण किया अमिताभ बच्चन आप चित्रण करते हो चित्रण करने की क्रिया मंत्र में है या में में है किस में में मैं है उसमें सहयोगी है उसमें तमाम तरह का सहयोग है जैसे मेरी एक भाषा भी एक सहयोग है मैंने बोल दिया मारुतिकार आपको दिखाई दे गया मैंने कह दिया है ना एक ड्रॉइंग बना दिया ये क्या है घर ये क्या है ये क्या है खिड़की और दरवाजा खुला है कि बंद खुला है ना आधा खुला है आओ और घुस जाओ उसमें यहाँ ना तो कोई घर है और ना ही कोई दरवाजा है और नहीं है कोई खिड़की है यहाँ पर क्या है रंग है लाइन है चित्रण कहाँ है घर का कौन कर रहा है मन में आप कर रहे हैं इसने चित्रण करा दिया ऐसा नहीं है चित्रण करने की ताकत आप में है चित्रण कर, करने में ये सहयोग कर रहे हैं तो भाषा ये भी भाषा है भाषा के बहुत सारे कंपोनेंट हैं है ना तो भाषा मंत्र हर सार्थक भाषा मंत्र है कब कब सार्थक हुई जब वो मानव की जीने की कामना से जुड़ी सार्थक हो गई खाली कामना नहीं अब कामना के आधार पर जीने की योग्यता नंबर दो है ना समझ और फिर उसका प्रमाण फिर प्रमाण को पुनः भाषा में व्यक्त किए इस प्रकार से मंत्र की अनिवार्यता है लेकिन उसमें ताकत देने वाला तीसरी कोई फैकल्टी नहीं है रहस्य से मुक्त होइए, तीसरी फैकल्टी आप ही हो पहली भी आप हो दूसरी भी आप हो तीसरी भी आप ही हो हम सभी हम जो बोलते हैं यदि हमने उसको कर दिया हमारे बोले में ताकत आ जाता है या नहीं आता है हम जो बोलते हैं यदि हम वो नहीं करते हैं हमारे बोले का ताकत बढ़ जाता है घट जाता है तो हम सभी अपने से एक भाषा को बोलते हैं अपने में एक मंत्र का जाप करते हैं और उस मंत्र को हम खुद नहीं जीते हैं वो सारे मंत्र हवा हैं कुछ मतलब नहीं निकलता उनका ऐसे तमाम मंत्र आप रोज जाप करते हो जिनका कोई मीनिंग ही नहीं आपको पता है तो जीना तो बहुत दूर की बात है हम सोचते हैं हमने मंत्र बोल दिया अपने आप सब ठीक हो जाएगा जीना खुद को है। उन मंत्रों में जिए बिना कोई सफलता नहीं है टेप रिकॉर्ड में लगा दिया और दिन भर बचते रहते हैं हम करते रहते हैं सो सामान सवा में आहार निद्रा भय मिथुन ये सब काम करते रहते हैं और टेप बचता टोंग टोंग टोंग टोंग टोंग है ना दिन भर बजरा शोरपट्टी का सामान अब वो मंत्र चल रहे हैं उससे हमारा सब कल्याण हो जाएगा हम खुद समझेंगे नहीं उसको जियेंगे नहीं उसमें कोई शक्ति नहीं है तो यदि मंत्रों में शक्ति है कोई पूछता है तो सार्थक मंत्र सार्थक मंत्र का मतलब अगर हमको अर्थ समझ में आया तो सार्थक और यदि हम वैसे जी लिए तो वो शक्ति सम्पन्न हो गया वो जागृत हो गए मंत्र नहीं तो सब ऐसे ही हल्ला है सारे मंत्र नहीं तो क्या हो गए अल्लाहुल्ला भोंगा लगा लगा के गाते रहो आजकल तो रीड रीड रीडिंग वाले सॉफ्टवेयर आ गए आपको क्या जरूरत है पढ़ने की उनको एक सॉफ्टवेयर लगा दो, तो पढ़ते रहेंगे दिन भर अच्छी आवाज में अच्छे प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे कई लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन अच्छे होने से मंत्रों का यदि मंत्रों का उच्चार अच्छा होगा तभी उनमें शक्ति आएगी अरे मंत्रों के उच्चार से मंत्रों में शक्ति नहीं है उस मंत्र को यदि हम समझ पाए उसको जी पाए तो शक्ति है आप बताओ कौन से ऐसे मंत्र जो आपको समझ में आ गए और आप जी लिए एक बताओ एक एक खाली एक पूछ रहा हूं तो इनसे पिंड छुड़ाओ सच्चाई के मंत्र को समझो और उनमें ताकत देने वाले आप हो जो बोला वो किया बराबर मंत्र जागृत हो गया सार्थक हो गया जो बोला वो किया नहीं सारे मंत्र बेकार जो किया वो बोलने लायक नहीं है छुपाना बढ़ रहा है कुछ मंत्र वंत्र काम नहीं करेंगे हम सभी अपने कहे के पीछे की ताकत हैं। अगर हम समझे हैं जैसे मैं यहां कुछ कह रहा हूं उसके पीछे की ताकत क्या है मैं यहां पर कोई बात कर रहा हूँ कोई अधिकार से कर रहा हूँ या ऐसे गिड़गिड़ा रहा हूं आपके साथ तो उसके पीछे की ताकत क्या है ये मंत्र जो मैं सु, सुबह शाम रात दिन बोल रहा हूं ये मंत्र ही है इनकी ताकत क्या है मैं उसको समझाऊं, मैं वैसा जीता हूं, ये उसकी ताकत है यदि मैं वैसा जीता नहीं हूं, मैं वैसा समझा नहीं हूं, और सिर्फ हल्ला गुल्ला है गाल बजाना बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं ये सारी आवाज़ गाल से निकलती गाल बजाना बुड़, बुड़ कर रहे अपन तो गाल बजाने से कुछ निकलेगा नहीं मंत्रों को मतलब ही है भाषा है मानवी भाषा को पहचानना पड़ेगा उन भाषाओं के स्वरूप को समझना है हमारी चाहत से वो जुड़ना है उसकी परंपरा बनना है तो मंत्रों में ताकत आई मंत्र किसने लिखे समझेगा कौन उसको सिद्ध कौन करेगा सिद्धि का मतलब जागृति पूर्वक जीना मतलब प्रमाण प्रस्तुत कर देना नहीं तो हल्ला गुल्ला नहीं तो रहस्य में खो रहे हम ज्ञान के नाम पर मंत्र के नाम पर देवता के नाम पर ईश्वर के नाम पर सर्वाधिक रहस्य जबकि ये वो चीज़ नहीं है जो रहस्य की चीजें हैं है ना समझदारी के नाम पर टोटल रहस्य ये सब प्रमाण के साथ देखने की चीजें हैं इसको कह रहे हैं ठीक है आगे बढ़ें तो दया का मतलब हुआ पात्रता अनुसार समझा पाने की योग्यता को कहा दया कृपा क्या है पात्रता को विकसित कर देना पात्रता को विकसित करने की पात्रता को विकसित करने की योग्यता इसको कहते हैं कृपा का स्वभाव दूसरे मानव में वो नहीं समझ पा रहा है क्योंकि उसकी पात्रता कम पड़ रही है उसकी पात्रता को बढ़ाएं कैसे जिससे कि वो इन सब भाषाओं को आचरण को प्रमाण को देख पाए समझ पाए ऐसे ऐसे स्वरूप में है ना हमारी योग्यता हो जाना इसको बोलते हैं कृपा आपने हम पे कृपा किया महाराज का मतलब ये हुआ हमारी पात्रता को विकसित कर दिया जिससे कि हम सच्चाई को समझने की जगह में खड़े हो जाएँ इसका नाम है कृपा स्वभाव है भैया निरंतर है एक बार आ गया ये धीरता वीरता उदारता में क्या था मैं खुद कैसा जी लू दया कृपा में क्या हो रहा है दूसरे को जीने में सहयोग कैसे कर दूं तो कंटिनिटी है ये की। इसी की परंपरा बनेगी ठीक है ये बात तो एक मानव ऐसा है जो दया कृपा और ये मानव जीता कैसे है समझ के साथ जीता है समझ के साथ जीता है तो इसका धर्म क्या है सुख धर्म है इसका लेकिन ये काम क्या करता है सुख के अर्थ में शिक्षा और व्यवस्था के लिए काम करता है शिक्षा और व्यवस्था के लिए काम करता है क्या क्रिया है उसकी वो जो कुछ भी काम करता है वो एजुकेशन का कंटेंट है वो जो जैसा जीता है वो व्यवस्था का स्वरूप है ज्यादा बोरिंग ज्यादा ज्यादा डिटेल में नहीं जाते एक और मानव है फिफ्थ कैटेगरी उसका दृष्टि सत्य है सत्य का मतलब हुआ न्याय धर्म सत्य क्या ठीक से समझाएंगे और स्वभाव है करुणा उसकी क्रिया क्या है वो प्रमाण के साथ जीता है और उसका सुख क्या है उसका धर्म है क्या है परंपरा ही है उसका धर्म है।, इस ये भी की बात करता है संबंध ही इसका सुख है शिक्षा और व्यवस्था ही इसका सुख है और परंपरा ही इसका सुख है इस प्रकार से पांचवी कैटेगरी का मानव जिसका स्वभाव है करुणा करुणा का मतलब क्या हुआ करुणा का मतलब क्या हुआ <coughs> दया और कृपा की निरंतरता है ना करुणा का मतलब ही हुआ पात्रता और के अनुसार योग्यता पात्रता योग्यता को विकसित कर देना है ना दया और कृपा का योगफल में जो काम हो रहा है उसको करुणा करें तो पात्र जितना पात्र नहीं है पात्र बढ़ा दिया मतलब जितना विचार नहीं है माना जाती में विचार को करा दिया तो पात्रता व विचार दोनों वस्तु व पात्रता दोनों को उपलब्ध कराने से योग्यता बढ़ी तो ऐसे योग्यताओं को विकसित करने के लिए वस्तु और पात्रता दोनों को बढ़ा पाना यहां पर क्या था कि पात्रता कम है जितनी पात्रता है उतने ही विचार को प्रस्तुत कर पाए यहाँ पे पात्रता बढ़ाए यहाँ पर विचार ही नहीं था न्याय क्या है समझ में ही नहीं आया धर्म क्या है किसी को समझ में नहीं आया मानव क्या है समझ में यदि नहीं आया तो इन सभी मौलिक चीज़ों को अनुसंधानित करना ही एक प्रकार का करुणा का कार्यक्रम है इसको कह रहे हैं मानव नंबर पाँच ये पहले मानव को यदि हम नाम दें अभी आइडेंटिटी कार्ड आपका बन रहा है फोटो थोड़ी देर बाद लगना है उस पे आप नाम लिख सकते हो इसको कहते हैं पशु मानव इसको कहा राक्षस मानव इसको कहा मानव और इसको कहा देव मानव देवता जिसको कहते हैं इसको कहा दिव्य मानव जैसे मैंने पहले दिन कहा कि हमने तो हमारे देवताओं को हथियार पकड़ा दिए देवता नहीं होते ऐसा नहीं देवता को हम समझे नहीं देवता का मतलब जिसकी दृष्टि धर्म की है धर्म का मतलब सुख है और सुख धार्मिकता का मतलब धा धर्म पूर्वक जीने की व्यवस्था बराबर धार्मिकता तो ऐसा व्यक्ति जिसको पता है कि धर्म सुख है और सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या होगी वो दया और कृपा के स्वभाव के साथ होता है वो समझ के साथ होता है वो शिक्षा और व्यवस्था पूर्वक जीता है ऐसे मानव को देवता कहते हैं क्या कहते हैं इसको? देवता और ऐसा मानव जो धरती में है ना धरती में कोई जानकारी नहीं है मानव क्या है वो पहली बार उसका अनुसंधान करता है पहली बार उसको घटित कराते हैं शिक्षा में लेकर आते हैं व्यवस्था में लेकर आते हैं ऐसे मानव को हम लोग कह रहे हैं करुणा का स्वभाव है उसको कह रहे हैं दिव्यता दिव्य मानव ये सभी पांचों तरह के मानव बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे मैं होता हूं, आप होते हैं उनके पास भी एक मैं होता है उनके पास भी एक शरीर होता है वो भी खाना खाते हैं आप भी खाना खाते हो लेकिन स्वभाव में अंतर धर्म के प्रकाशन में अंतर दृष्टि में अंतर के कारण मानव में इतना वेरिएशन है पात्रता का मतलब हुआ जैसे मैंने कहा कि एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम हम पढ़ाते हैं सो बच्चे हैं है ना? एक बार एक टीचर ने पढ़ाया क्या सो को सबको एक बार में समझ में आता है किसी को एक बार में आता है किसी को बोलते हैं मेरे से ऊपर से लग गया बहुत भारी हो गया एक को समझ में आ गया एक को नहीं आया तो समझाने वाले की गलती तो खत्म हो गई खत्म हो गई ना अब क्या रहा कि एक आदमी की एक्सेप्ट करने की ग्रहण करने की जो ताकत थी वही अभी कम है कटोरा ही छोटा पड़ गया तो उस कटोरे को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है वो आप और दोनों आप दोनों मिलकर बढ़ाएंगे आप भी सहयोग करोगे हम भी सहयोग करेंगे आपका पात्रता बढ़ेगा जैसे आपका पात्रता बढ़ेगा चीजें समझ में आ जाएंगी जैसे पहले दिन यहाँ से शिविर शुरू करता तो आपको लगता कर क्या रहे यार क्यों परेशान कर रहे है हमको क्या हो क्या रहे है? है ना ये सब बातों को समझने के लिए धीरे धीरे धीरे धीरे अपन आपका ध्यान को बनाना आपकी पात्रता को बनाना वो क्रम से धीरे धीरे धीरे अपन इसी को कहा पात्रता का विकास एजुकेशन क्या चीज है एजुकेशन का मतलब भी होता है दया कृपा का मतलब है टीचर में ये जो अभी बहुत सारे लोग विद्यालय में काम कर रहे हैं शिक्षक का मतलब होता है कम से कम देव मानव अभी लोग पूछते हैं कि शिक्षा क्यों नहीं हो पा रही आपके बच्चे जिद्दी क्यों हो रहे क्योंकि शिक्षा देने वाले मानव अभी ये काम कर रहे हैं इसका लोग बोलते हैं बच्चे नालयक है बच्चे कोई नालायक नहीं होते हैं बच्चे तो जैसे होना चाहिए वैसे होते हैं अभी बताएंगे दोपहर बाद हम अयोग्य है हमने काम खोल लिया देव मानव का क्योंकि शिक्षा कार्यक्रम कहां पर है उसमें दया कृपा का स्वभाव होना इसका मतलब पहले वो सुखी रहना इसका मतलब वो टीचर होने का मतलब है कि पहले संबंध पूर्वक जी लेना समृद्ध रहना क्या रहना तो समाधान और समृद्धि के साथ संबंध पूर्वक जीने वाला मानव ही टीचर हो सकता है यदि इससे कम में कोई टीचर होता है अभी तो टीचर नौकर होते हैं आज की दुनिया में आने वाले इतिहास में लोग हंसेंगे 200 साल बाद यदि ये सब काम आगे चला जाएगा तो लोग हंसेंगे अच्छा टीचर कोई जमाने में नौकर हुआ करता था एक नौकर आदमी अधिकतम क्या तैयार कर सकता है अधिकतम नौकरिया मालिक वो एक ही चीज है अदर साइड ऑफ तो कॉइन है वो है ना तो ये समझ में आ जाए कि हमने दुकानें तो बड़ी बड़ी खोली ली हमारे नहीं है उनका नाम आप डाल दो आईआईटी डाल दो आईआईटी डालने से क्या होता है नाम लिखने से थोड़ी होता कुछ भंगार की दुकान पे आप है ना हीरे की दुकान लिख दोगे तो क्या हीरा भी लग जाएगा नहीं ना आप उस पर गुरुकुल का टेक लगा दो तो क्या हो गया गुरु का मतलब क्या होता है गुरु का मतलब ये होता है जो खुद स्वयं दया के साथ कृपा के साथ है ना समाधान के साथ समृद्धि के साथ है संब, ना संबंधपूर्वक पूर्वक खुशहाली पूर्वक जीता हो उसका नाम है गुरु फिर कुल cool का मतलब क्या होता है ऐसे जीने वालों का परिवार इसका नाम है गुरुकुल cool। खाली बोर्ड लगा ले गुरुकुल <स्थिति> अब अब खाली आप गुरुकुल का बोर्ड लगा लो गुरु का पता नहीं तो कुल का कहाँ से पता चलेगा कुल का मतलब परिवार होता है ठीक है ना फिर बोल रहे साहब हमारा बच्चा गुरुकुल में पढ़ता है कुछ अंतर नहीं पढ़ता है कहाँ पढ़ता है पढ़ता तो आदमी के साथ है किसके साथ पढ़ता है वो जिसके साथ पढ़ रहा है यदि उसमें क्या योग्यताएं हैं उतने तक एक काम होने वाला है ना तो जो भी दुकान है हमने खोल ली हो मना ही नहीं करें कि दुकान बंद कर देना ये कह रहे हैं कि जल्दी से उसके लायक हो जाओ महाराज लायक जैसे लायक हो जाओगे तनाव खत्म हो जाएगा संकट खत्म हो जाएगा जैसे मैंने बताया कि नाइन्टी फाइव में मुझे लग गया कि करने का काम तो यही है अगर कमी है कहीं दुनिया में तो समाधान की कमी है और समाधान को शिक्षा विधि से पाया जा सकता है तो शिक्षा का एक मुख्य काम है ये समझ में आता है 95 में आई आई थाट इट ये सब बातें समझ में आई तो हमने सोचा कि कुल काम ये है कि हम कैसे इस परिवार में समाज में शिक्षा में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए सोचा फिर उसकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करने गए क्या हो रहा है भाई उसकी हाँ जी उसकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करने गए तो समझ में आया कि यदि मेरे पास इस शिक्षा के प्रक्रिया में काम करने वाले लोग यदि नौकर होंगे तो ये कभी घटित नहीं हो सकता तो नौकर विहीन टीचर को तैयार करने हम चले नौकर व्यापार मुक्त टीचर उसको काम करने में हमको करीब करीब 20 साल लग गया 20 साल बाद आज हम यहाँ खड़े हैं जहाँ पर हमारे पास कम से कम 20 25 तीस चालीस टीचर हैं शिक्षक हैं जो अब समाधानपूर्वक समृद्धि पूर्वक जीने के लिए खुद तैयार हैं और अपने लिए खुद को पहले समाधान समृद्धि के लिए लगा रहे हैं और उसके बाद बच्चों की शिक्षा के कार्यक्रम को हम हाथ में ले रहे हैं है ना आप जाकर पिछले एक साल से हमने बाहर के बच्चों का एडमिशन यहां शुरू किया है क्योंकि जो भी काम हम करना चाहते हैं उसकी पूरी तैयारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ठीक है ना तो अब ये अब हम सोच पा रहे हैं कि सो बच्चों को यहां पर रखा जाएगा कुल में रखा जाएगा कुल कुल का मतलब परिवार हॉस्टल नहीं हॉस्टल और परिवार में अंतर है हॉस्टल का मतलब गौशाला में गाय कैसे कूड़ देते हैं ना उसी का दूसरा नाम हॉस्टल है है ना इस सीटी मारता है थोड़ा कम करो भाई ऊपर का माइक बंद कर दो भाई माइक मैन कहाँ से सो गए तो ये समझ में आए तो जिस काम के लिए भी हम चले हैं करना शुरू पहले कर दिया हमने जैसे हमने बच्चे पैदा कर लिए बच्चे पैदा करने का अधिकार तो तब था जब माता पिता बनने का मतलब क्या है ये समझ में आता अब रिवर्स तो कर नहीं सकते है? हो गया तो इतना ही करो कि जल्दी से अपनी योग्यताओं को बढ़ा लो ठीक है नहीं बात चलिए आगे बढ़ते हैं यहां तक जो बात हुई यह समझ में आया तो हम लोग क्या बात करना शुरू किए थे कि मानव में इच्छा की तृप्ति मानवीय स्वभाव मानवीय धर्म के अध्ययन से होती है यदि धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा का हम अध्ययन कर पाते हैं इससे हमारा चित्रण जो है वो नियंत्रित होता है इच्छाएं हमारी पूरी होती है तृप्त होती है तो इसके ऊपर की फिर एक्टिविटी शुरू होती है इसके ऊपर क्या एक्टिविटी होती है ये सुख क्या है और सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है है ना तो व्यवस्था क्या है ये स्पष्ट होता है इस व्यवस्था की निरंतरता होती है इस व्यवस्था क्या है इसका नाम होता है बोध और निरंतरता का नाम होता है संकल्प यह कब होगा जब स्वभाव धर्म का अध्ययन होगा क्या होगा स्वभाव धर्म का अध्ययन करेंगे तो स्वभाव धर्म के अध्ययन से व्यवस्था का बोध हुआ व्यवस्था के बोध से व्यवस्था निरंतर है ये समझ में आया ये निरंतरता समझ में आ जाना ही व्यवस्था के प्रति संकल्प है ऐसे व्यवस्था पूर्वक हम जीते हैं तो प्रकृति में व्यवस्था है अस्तित्व में व्यवस्था है अस्तित्व की जो सच्चाइयां हैं वास्तविकता की जो सच्चाइयाँ हैं उसका हमको अनुभव होता है क्या होता है और इस अनुभव का प्रमाण भी समझ में आता है अभी क्या हो रहा है छोटे से बात कर लेते हैं ये जो पूरा सेट है एक एक क्रिया दो क्रिया तीन क्रिया चार क्रिया और यह आधी क्रिया इसको कहते हैं साढ़े चार क्रिया क्या कहते हैं इसको तो भ्रमित मानव के जीवन में अभी चार क्रिया ही काम कर रही है ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप हों लेकिन आप बहुत मिनिमम ऐप मिनिमम फंक्शन में उसको काम चला रहे हो क्यों क्योंकि आपने अगले जो फंक्शंस हैं उसके लिए आपने पासवर्ड अभी डाला ही नहीं है तो भ्रमित मानव में वर्तमान में साढ़े क्रिया ही काम करती है इसका क्या प्रमाण मैं आप सबसे पूछूँ ऊपर थोड़े नाइस सॉरी भाई थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे आपस में बातचीत आप सबसे पूछूं क्या आपको लगता है आप अपनी सारी क्षमताओं को प्रकट कर पाए या लगता है कि लेक ऑफ एक्सप्रेशन हो रहा है यू हैल्फ फुल्ली ये और नॉट हम हाँ वो, वो ब्रेन में बोलते रहते हैं उसको है ना कि ब्रेन का इतना परसेंट यूज हो रहा है जीवन में जितना पोटेंशियल है जीवन में जितनी एक्टिविटीज हैं, क्रियाएं हैं प्राकृतिक विधि से ये भाई इधर इधर इधर इधर प्राकृतिक विधि से साढ़े चार क्रिया डिफॉल्ट सेटिंग में चालू रहती है फर्दर आगे क्या कार्यक्रम आपकी चॉइस पे कल्पना है कल्पनाशीलता है स्वतंत्रता है आप चाहो तो फर्दर क्रियाओं को एक्टिवेट करो और नहीं चाहो तो साढ़े चार क्रिया रखो साढ़े चार क्रिया में आप अपने शरीर को जिंदा रखने की योग्यता आप पाते हो कितनी जगह कि, कितनी योग्यता आती है आपके अंदर हाँ साढ़े चार क्रिया से यदि आदि क्रिया भी कम हो जाएगी जीवन में तो ये शरीर को हम जिंदा नहीं रख पाएंगे तो प्राकृतिक विधि से प्रकृति का प्रावधान है कि हर बच्चा पैदा होते से ही उसमें ये जीवन में साढ़े चार चालू रहती है इसी को कहा भ्रमित मानव क्रिया साढ़े चार कैसे हुई एक दो तीन चार और तुलन में आधा साढ़े पांच क्रिया एजुकेशन से एक्टिवेट होती है इसका पासवर्ड क्या है एजुकेशन क्या है पास की जीना क्यों जीना कैसे इन दोनों का उत्तर जब पाने जाते हैं वो दोनों के उत्तर में हमारे भीतर में जीवन में यह सब स्वस्फूर्त होने वाली है आपको बोध नहीं करना है आपको संकल्प नहीं करना है आपको अनुभव नहीं करना है आपको प्रमाण नहीं करना है करना क्या है मानव में मानवीय स्वभावों का अध्ययन करना है और कैसे मेरे में अभी अमानवीय स्वभाव है और कैसे मेरे में मानवीय स्वभाव हो जाए अमानवीयता से मानवीता की ओर की यात्रा ही आपका अध्ययन है अमानवीय स्वभाव अमानवीय दृष्टि अमानवीय गुणों से मानवीय स्वभाव मानवी दृष्टि यानी मानवीय गुणों तक पहुँचने की जो यात्रा है इसका नाम है अध्ययन अब कोई तप तपस्या साधना करने की आपको जरूरत नहीं है नागराज जी ने जो कुछ किया इसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि जो कुछ उनको साधना विधि से प्राप्त हुआ जो कुछ उनको साधना विधि से प्राप्त हुआ उसको उन्होंने अध्ययन विधि से उपलब्ध करा दिया Contribution, contribution नागराजी, उनको ये सब चीजें साधना विधि से प्राप्त हुई है।, है ना और उसको उन्होंने एजुकेशनल मेथोडोलॉजी में डेवलप किया वो बोले अस्तित्व में कुछ भी रहस्य नहीं है हम साधना विधि से जहां पहुंचते हैं अध्ययन विधि से सब पहुंच सकते हैं और उसको उन्होंने प्रमाणित किया हमारे को शुरू में भरोसा नहीं हुआ क्या पता हमारे पर रिसर्च हो रही हो जब हमारे को समाधान हुआ मेरे को खुद को समाधान हुआ या हमारे सारे प्रश्न के उत्तर हो गए तो हमको लग गया कि ये ये प्रक्रिया जो है बिल्कुल ठीक है उसी के बाद हम आपके साथ बात करने को खड़े हो गए जो उनको समझ में आया है ना वैसा के वैसे ही हमारे को समझ में आ गया जब ये पुष्टि हो गया ठीक उसी के बाद हम यहाँ पर आपके सामने खड़े हैं ठीक है, है ना बात यह तो हाँ जी तो क्या हुआ साढ़े चार क्रिया प्राकृतिक विधि से चलती हैं इसमें मानव जीवों का जो भी स्वभाव क्रिया है वो करने के योग्य रहता है लेकिन सुखी होने की कामना इसमें है ही तो धर्म वो चीज़ है जो उसको डायरेक्ट करता रहता है कि कुछ आगे बढ़ आगे बढ़ आपके अंदर भी हो रहा है आप सब कुछ करते हुए भी देख रहे हो कि कुछ कुछ मिसिंग है और आप आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढी रहे हो कोई आपको बाहर से प्रेरणा नहीं दे रहे आप स्वयं स्फूर्त प्रेरणा से कुछ और अधिक पहचानना चाहते हो जानना चाहते हो उसके लिए लगे हो, है ना? हेलो हाँ जी आपने बोला कि ये नागराज जी ने इसको साधना विधि से प्राप्त किया और हम इसको अध्ययन विधि से, से सीख समझ पा रहे हैं। जी तो उन्होंने ये कंप्लीट इसको तैयार किया या आपने कुछ अमेंडमेंट्स किए क्योंकि आप उनके शुरुआती फॉलोअर्स में से रहे या है इसमें कोई भी कंप्लीट चीज में पॉइंट जीरो जीरो वन भी ना तो अमेंड किया जा सकता और न ही उसमें से डिलीट किया जा सकता अगर जैसे अमेंड करने जाते हैं वो खत्म हो जाती बात ही खत्म हो जाती नहीं देश काल परिस्थिति के अनुसार देश सर्वदेश काल वर्तमान काल परिस्थिति मानव और अस्तित्व ना अगर हम बड़े लेवल पर देखने जाते हैं सदा सदा वो ही रहता है तो देश काल और परिस्थिति से जो तृप्त है या मुक्त है उसी को न्याय कहते हैं ठीक है। जब देश काल और परिस्थिति के साथ जोड़ देते हैं उसी का नाम अन्याय है तो देश काल परिस्थिति से मुक्त जो वस्तु होती है उसी का नाम सत्य होता है परिस्थितियां कभी बदलती नहीं परिस्थितियां बदलती है हाँ मानव का विचार बदलता है परिस्थिति बदल जाती है मानव के दो तरह की परिस्थितियां हैं ये बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया प्रश्न है परिस्थिति दो तरीके से है एक एग्जिस्टेंशियल परिस्थितियाँ हैं ये सदा सदा कांस्टेंट है समान है ये कभी बदलती नहीं है एक एक मानवकृत परिस्थिति है कौन सी परिस्थिति है एक नेचुरल परिस्थिति है एग्जिस्टेंशियल है एक मानवकृत है मानवकृत परिस्थितियां कब तक अमानवीय परिस्थिति है जब तक कि मानव ने अस्तित्व का प्रकृति का मानव का ठीक से अध्ययन नहीं किया और जीने गया तो दूसरे मानव के लिए दूसरे देशों के लिए दूसरे गांव के लिए दूसरे परिवारों के लिए हमने एक अमानवीय परिस्थिति को खड़ा कर दिया और एक बड़ी सुंदर बात है अगर यह बात आपको आज समझ में आ जाएगी तो एक बात भी समझ में आ जाएगी तो शिविर सफल है सात दिन को आपने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया ऐसा नहीं है आप देख लीजिए मानव में विचार बदलते से ही सभी परिस्थितियां बदल जाती है विचार बदलते से ही सभी परिस्थितियां बदल जाती है समाधान का अभाव में ही समस्या की परिस्थिति बनी रहती है ठीक है भाई मानव में सर्वाधिक परिस्थिति अपना विचार का ताना बाना है हाउ डू यू सी देट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू कूड नॉट सी दिंग राइट वे तो ये आपके लिए समस्या है तो मानव में सारा ताना ब्यना विचार है और विचार की अपूर्णता ही समस्या है विचार में पूर्णता हो गई समस्याएं सब भाग जाती हैं सारी परिस्थिति बदल जाती है विचार बदलते से परिस्थिति बदल गई गौरव भाई आप सात दिन में अगर एक विचार को भी ठीक से पकड़ गए आप देखेंगे कि आपके लिए अब वही परिस्थिति वही वातावरण बदल गया है अब आपके लिए वो उसका इतना दबाव नहीं है हम सब अपने में समस्या ग्रस से ग्रस्त हैं विचार से परिस्थिति का रोना रोते रहते हैं परिस्थिति कुछ होती नहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं हम ही नहीं क्रिएट करके रखा है हम सब एक दूसरे के लिए खतरनाक परिस्थिति हैं <laughs> क्या परिस्थिति है ठीक है ना ये बात, <coughs> सरबजीत जी बात पकड़ में आ रही है इतनी दूर से आए हो ये भाई शिविर करने आए कहाँ से आए भाई नॉर्थ इंदौर से हैं। नहीं आप विदेश से आए ना यात्रा करके तो शिविर करने के लिए आए अब जेट लेक में फंसे हुए हैं थोड़ा कोई बात नहीं तो ये समझ में आ जाए आज मैं कैसे जीऊँगा जैसे कई लोग बोलते हैं सर हमारी परिस्थिति आप जानते ही नहीं हो जब ज़्यादा बात होने लगती है ना थोड़े दिन लोग बोलने लगते हैं सर आप हमारे को जानते ही नहीं हो भैया आप हमारी परिस्थिति को जानते ही नहीं मैं बोलता हूँ मैं चांद से आया हूँ <laughs> मैं भी आपके साथ बड़ा, ये पटा पड़ा यहीं रहा गला है ना आपके सब परिस्थिति मैं भी जानता हूँ और हम हम भी इन्हीं परिस्थितियों के दबाव में रहते थे समझ में आने के बाद परिस्थिति अपने घुटने के नीचे रहती समझ में नहीं आता है तो अपने सिर पर रहती हम है हम जैसा चाहते हैं वैसा परिस्थिति बना सकते हैं अभी आप ही हम लोग हैं इतने से लोग कितने से लोग हैं इतने भी नहीं बहुत थोड़े से अगर आपके और हमारे बीच में एक विचार का ताना बना ठीक से बन जाए आप अपने में समाधान को पहचान ले आप और हम लोग इस पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर सकते हैं जिससे कि पूरी दुनिया प्रेरणा पा सकती है और पूरी दुनिया की परिस्थिति बदल सकती है आपके और हमारे इतने लोगों में ना तो हमारे में तन की कमी है अब और ना मन की कमी पड़ेगी और ना धन की कमी है मैंने किसी का बैंक बैलेंस नहीं देखा लेकिन ये निश्चित मानिए कि जितने लोग यहाँ होंगे यदि सब अपने अपने धन को उदारतापूर्वक प्रस्तुत करें काह के लिए उदारता काय के लिए व्यवस्था के लिए यदि हम कर पाएंगे तो आप देखेंगे हमारे को धन की भी कमी नहीं है हम सब संबंध को नहीं समझ पाते हैं समझ के कमी के कारण संबंध पूर्वक नहीं जीते इसीलिए धन की कमी लगती है जैसे ही संबंध पूर्वक जीते हैं हमारा सामान बढ़ने लगता है जैसे पहले मेरे घर में दो कार थी आज मेरे घर में सत्रह कार है यहाँ पे पहले मेरे घर में तीन टॉयलेट थे आज हमारे घर में बावन टॉयलेट हैं मजाक नहीं कर रहा हूँ पहले हमारे घर में नौ बाय बारह का ड्राॅइंग रूम था आज हमारे पास पचास बाय साठ का ड्रॉइंग रूम है ये रूम तो यही पहले हमारे सगे संबंधी तीन चार थे आज 200 300 400 हैं पहले हमको हमेशा डर लग रहा रहता था कि मैं इधर चला जाऊंगा तो मेरे बीबी का ध्यान कौन रखेगा बच्चों को कौन सुरक्षा रखेगा आज दिखता है कि हम यहाँ पर दिन भर इसलिए खड़ा रह पाते हैं कि हमको भरोसा है कि मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो हमारी पत्नी हमारी है ना हमारी बहन हमारे माता जी हमारे पिताजी हमारे भाई बहन सभी को ध्यान रखने के लिए हमारे बहुत सारे भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं तो ये सुख जो है ये सिर्फ मन का मन का खेला नहीं है कि मन ही मन में खेल सुखी हो गए मन में जो चाहत है जीवन में जो चाहत है उसके अनुसार जीने की व्यवस्था भी चाहिए ये पाण्डिचेरी में जो औरविले है उससे हमारा ये ये समझ ये कैसे अलग है ये एक, एक ऐसा मॉडल औरविले में भी है देखिए भैया हम किसी भी जगह के तुलना करने के अधिकारी नहीं हैं नहीं मैं तुलना नहीं कर रहा मैंने और जैसे <laughs> इतनी बात है, यहां जैसा जिया जा रहा है आपको सहज रूप से ऐसा जीना स्वीकार है, है, हाँ हाँ। है या नहीं हाँ या ना जैसा जिया जा रहा है ऐसा जीना आपको स्वीकार है या नहीं हाँ ठीक लग रहा है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है ठीक लग रहा है थोड़ा मन में अभी बच्चा है वो तो तो अगर आप श्रीका... तो बोलते हैं कि है तो मैं है ना, हमारे से से मिले 1977 में। अच्छा ठीक नाइन्टी फाइव में उनको समझना शुरू किए वो भी हमारे पिताजी के माध्यम से ठीक फिर कभी मन आया नाइनटी एट में समझे लो यार अच्छी बात कर रहे हैं तो हमारा गति स्लो था तो हम इतने साल में यहाँ पहुंचे जी आप लोगों का गति हमसे अधिक है हमारे यहाँ और परिवार जुड़े हैं वो एक एक दो दो साल में वहां पहुंच गए जहाँ 20 साल में पहुंचे हुँ, हुँ, तो ये भी नहीं है कि ये भी नहीं कि हमको समय लग गया तो आपको समय लगेगा ऐसा नहीं है लेकिन कुछ तो समय लगेगा ना बिल्कुल हाँ, सात दिन का समय लगेगा फिर आपको थोड़ा समय चाहिए उसको मंजन करने के लिए की क्या कहा क्या नहीं कहा कुछ सच कहा झूठा क्या वहाँ तो सभी हाँ हाँ लग रहा था गेट के बाहर जाकर देखने लगे यार कैसे कैसे वहां हाँ था यहाँ तो सब उठ चल रहा है सब तरफ और वहां हम हा करके चले आए फिर उसमें से कई लोग तो आते ही नहीं लौट के फिर जो कई दोबारा लौट के आ जाते हैं फिर उनसे फिर से बात होती क्या दिक्कत हो गया भैया भैया आपने ये बताया था वहाँ तो ये हो रहा है फिर से वापस रीसेटिंग होती है फिर सेट हो जाता है है ना इस प्रकार से कई राउंड्स में गुजरने के बाद ही होता है फिर आदमी बोलता है कि चलो अब मेरे को वैसे जीना है उसके बाद वो अभ्यास करता है प्रैक्टिस क्या प्रैक्टिस बताया ना पहले इन्फॉर्मेशन उसके बाद अंडरस्टैंडिंग उसके बाद प्रैक्टिस देन योग्यता तो जिस योग्यता से नागराजी जी है ना वो उनको साठ साल में सत्तर साल में आई हमारे को बहुत जल्दी आ गई यही ब्यूटी है हर पीढ़ी का उससे भी कम समय में हमारे मित्रों को योग्यता आ रही और उससे भी कम समय में जो हमारे बच्चे हैं वो इन योग्यताओं से संपन्न हो सकते हैं इसकी पूरी संभावना अभी उदय हो गई है भैया आप कई बार बोलते हैं कि मैं एक कड़वी बात बोल रहा हूं जरा दिल पे पत्थर रख के सुन लेना आप अक्सर जिक्र करते हैं इस बात का जी भैया मैं एक कड़वी बात बोल रहा हूं बोलो आ, वो कड़वी ये कि हम लोग अपने जीवन में जब 18-20 साल के हुए या पढ़ाई पूरी हुई परिवार बना फिर एक समझ में आता है कि कल मैं बूढ़ा हो जाऊँगा इन बिटवीन बच्चों को पढ़ाना है शादी करनी फिर फ्यूचर में मैं कमा नहीं पाऊँगा तो उसके लिए मैं थोड़ा पैसा एल से जोड़ लूँ बैंक में एफ करवा लूँ दिस दैट अपने बुढ़ापे के लिए मोस्टली बुढ़ापे के लिए है ना लग्जरी के लिए नहीं जी तो अगर हम ऐसे किसी परिवार से या ऐसे किसी उसमें जुड़ते हैं तो ठीक है हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया ये बात बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रही जी आ, लेकिन आ, जो आज 20 साल के हैं वो कल 60 के भी होंगे 70 के भी होंगे बीमार भी होंगे कमाने लायक भी नहीं होंगे ठीक है और आज चार लोग का परिवार आपके साथ जुड़ रहा है वो हो सकता है आने वाले समय में दो ही रह जाए मतलब जीवन मृत्यु के खेल से ठीक तो उस स्थिति में जब बुजुर्ग हो जाते हैं लोग या होंगे क्योंकि अभी हमने भी 10-20 साल में ही परिवार शुरू किया जी लंबी परंपरा नहीं बन पाई है उसके लिए क्या विचार है क्या उसके लिए हमारी समझ या मान्यता उसके लिए दो चीजें हैं जो डर है पैसा जोड़ने का उससे बाहर आने की बात कर रहा हूँ मैम बहुत बढ़िया हाँ बहुत जोरदार प्रश्न है आपका व्यवहारिक प्रश्न उत्तर थोड़ा सा लंबा है लेकिन कड़वा नहीं मीठा है देखिए प्रकृति में चार चीजें हैं फिर से डायग्राम को समझ लेते हैं और ये मानव है और मानव के साथ और भी मानव है इसको पदार्थ कह रहे हैं इसको प्राण कह रहे हैं इसको जीव कह रहे हैं इसको मानव कह रहे हैं पशु मानव कहो कह राक्षस मानव का आदमी भरोसे के साथ जीना चाहता है आदमी एलआईसी के साथ जीना नहीं चाहता है मुख्य रूप से उसको चाहिए भरोसा विश्वास समझ का प्रमाण है विश्वास जो कि प्रमाणित होता है संबंध में यदि संबंध पूर्वक जीने की योग्यता आ गई तो विश्वास बन जाता है संबंध को हम समझ नहीं पाए अपने आप ही हम अगले विषय में जा रहे हैं संबंध को यदि हम समझ नहीं पाए तो विश्वास पूर्वक जीना नहीं आता है तो मानव परिवार में दूसरे मानव के साथ विश्वास को नहीं देख पाता है लेकिन उसको विश्वास चाहिए तो वो क्या करता है जब अपने में विश्वास नहीं होता है तो दूसरे मानव के साथ विश्वास प्रमाणित नहीं होता है तो इमीडिएटली वो जीवों पर विश्वास करने जाता है आज भी आप विश्वास के धरातल को ढूंढी रहे हो जब आपको अपने में नहीं दिखा तो अपने परिवार में नहीं दिखा तो तुरंत ही जीवों में हम ढूँढने जाते हैं जीवों में नहीं दिखा तो वनस्पति में ढूंढने आते हैं 100 पेड़ लगा देंगे हमारे बच्चे जिंदगी भर खाएंगे, हमारे पेड़ आम के पेड़ पैसे आते रहेंगे हम जिंदगी गुजार लेंगे किसी की हमको ज़रूरत नहीं है है ना तो विश्वास को यहाँ ढूँढने गए आज की हालत तो ये है आज की हालत तो ये है या तो विश्वास बचा कुत्ते के ऊपर और यह विश्वास बचा हमारे को पदार्थ के ऊपर सोना पैसा तो सोने और पैसे पर या कुत्ते पर हमने विश्वास को जो पाया है यह मानव में मानवीता की सफलता है या अमानवीता है या अमानवीता है लेकिन क्या करें जब भी किसी मानव के साथ विश्वास को बनाने की कोशिश की विश्वासघात हो गया है ना यह भी हुआ ही है विश्वासघात क्यों हो गया क्या वो दूसरा मानव विश्वास पूर्वक जीना नहीं चाहता था चाहता था या नहीं आप भी जीना चाहते थे हाँ या ना दोनों के बीच में विश्वास की परिभाषाएं अलग अलग थी विश्वास ठीक से समझा ही नहीं गया प्रिय हित लाभ में जीने वाला कोई भी मानव विश्वास को जीने की योग्यता रखता ही नहीं है तो फेल्योर कहाँ से हो गया प्रिय हित लाभ में जीने की योग्यता के कारण न्याय के जीने की योग्यता के अभाव के कारण विश्वास प्रमाणित नहीं हुआ इसीलिए आदमी जब भी प्रकृति पे विश्वास करने गया तो वो सीधा पदार्थ में कुत्ते में विश्वास करने गया अन्यथा कोई रहस्यमय कल्पना ईश्वर को लेके एक उसके साथ विश्वास को बनाने का प्रयास किया कि कोई ना कोई तो होगा जो देख रहा होगा मैंने अच्छा काम किया है, यार मेरा ध्यान रखेगा उसको कहा गया आस्था जानते नहीं है मानते रहते हैं उसका नाम होता है आस्था लिख लो जाने बिना मानना बराबर आस्था जाने बिना मानना बराबर आस्था जानकर मानना, जान मानना बराबर विश्वास जाने बिना मानना बराबर आस्था जानकर मानना बराबर विश्वास हम मानव को जाने नहीं हैं तो आस्था पूर्वक परिवार में जी रहे हैं अभी अभी कैसे जी रहे हैं कि एक परिवार के प्रति हमारी आस्था है मानव को समझे नहीं है तो आस्था पूर्वक जी रहे हैं आगे लाइन लिख लो आस्थाएं टूटती है, हैं इसी का नाम दुख है आस्था टूटती है इसी का नाम दुख है टूटेंगे टूटेंगे हो क्योंकि हमने जाने बिना माना है ये मेरा बेटा है ये मेरा भाई है अगर हम संबंध को जानते ही नहीं है ये मेरा पति है मेरा पत्नी है यदि हम संबंध को जानते ही नहीं है मान के चल रहे हैं तो एक आस्था है और वो सामने वाला भी नहीं निभ रहा है आप भी नहीं निभ रहे हो दोनों ही नहीं निभ हैं तो ये आस्थाएँ हमारी टूटती हैं आस्थाएं टूटती हैं इसी का नाम दुख है अभी तक हम आस्थाओं के सहारे जिए हैं अगर आदमी के साथ आस्था भी नहीं हो तो वो तो बहुत परेशान हो जाए तो हम आपकी आस्था को छेड़ाना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि आप विश्वासपूर्वक जिए तो पूरी पूरा कार्यक्रम क्या है आस्था से विश्वास की ओर गति इसका नाम है अध्ययन इसका नाम है शिक्षा आस्थापूर्वक आप जी रहे हो आस्थाओं को तोड़ने के लिए हम खड़े नहीं हैं यहाँ पर आस्थाओं का मतलब होता है जाने बिना मान के रखा है चाहे वो ईश्वर को हो चाहे वो देवताओं को हो चाहे वो अपने परिवार को हो संबंध को हो मानव को हो। 99 परसेंट चीज़ें तो मानव के साथ हैं तो दूसरे मानव को हम लोगों ने कुछ मान के चल रहे हैं पत्नी का मतलब कुछ मान के चल रहे हैं पति का मतलब कुछ मान के चल रहे हैं और वो आस्थाएँ हमारी टूटती रहती हैं उसी से दुख होता रहता है शिक्षा का मतलब ये है आस्था से कम में कोई मानव नहीं है आस्थाओं को तोड़ना नहीं है आस्थाओं से विश्वास तक की यात्रा को पूरा करना है तो जो जो कुछ आपने माना हुआ है अब उसको जानने का समय है ये बात समझ में आया तो एक बार यदि संबंध मुझे समझ में आ जाता है संबंध पूर्वक जीने की योग्यता आ जाती है हम सदा सदा विश्वास में आ जाते हैं एक बार यदि हम अपने परिवार को परिवार में यूनिटी हो पाती है अभी परिवार में यूनिटी है नहीं ऐसा नहीं है कि, किस किस कारण से यूनिटी हो रही है अभी परिवार में भोगने और सुविधा के लिए सुविधा और लड़ाई के लिए बाजू वाला जब मारने आता है तो हमारा पूरा परिवार एक हो जाता है हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी हो तो अब यूनिटी का आधार अगर न्याय हो जाता है सुख हो जाता है व्यवस्था हो जाता है हम सब सुख के लिए साथ हैं व्यवस्था के लिए साथ हैं यदि इसके लिए हम साथ हो जाते हैं तो विश्वास बनता है ये विश्वास कभी टूट ही नहीं सकता है टूटेगा नहीं महाराज तब हम तब हम इंश्योर्ड हो गए क्या हो गए हम दिस इज आवर इंश्योरेंस संबंध ही हमारा इंश्योरेंस है अभी देखिए क्या हाल है हमने बच्चों के लिए सब कुछ किया लेकिन अधूरा ही किया क्योंकि बालक को हम सिर्फ शरीर मान के चले इतना सब कर देने से वो सुखी नहीं हुआ क्योंकि सुखी होने के लिए आपने कुछ किया ही नहीं कोई आदमी यदि सुखी नहीं रहेगा तो वो कृतज्ञ नहीं रहेगा और जब वो कृतज्ञ नहीं होगा तो जब आप वृद्धावस्था में जाओगे या जब आपको जरूरत होगी वो आपके लिए खड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें कृतज्ञता नहीं है और कृतज्ञता क्यों नहीं आ पाई क्योंकि वो सुखी नहीं हो पाया वो सुखी क्यों नहीं हो पाया क्योंकि आपने जो कुछ भी किया वो पार्शियल किया तो आप इंश्योर्ड नहीं हो नाउ यू हैव टू गो टू द इंश्योरेंस कंपनी हमारे यहां हम लोग कोई मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं लेते हैं हमारे यहां कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है हमारे यहां पर जो भी साथ हम लोग चलते हैं वो कोई हमारे साथ जो भी है ना लोग परिवार चल रहे हैं उनका कोई एंट्री फीस नहीं होता है हमारे साथ जो चलते हैं उसका मतलब ये भी नहीं कि अपना पैसा घर ही छोड़कर चले आते हैं ये भी नहीं है तो ये समझ में आ जाए साथ होने का मतलब ही है न्याय व्यवस्था सुख अगर एक बार इस प्लेटफॉर्म से हम जुड़ते हैं ये वो प्लेटफॉर्म है जुड़ने का जहां पर धोखे की संभावना ही नहीं है सारा धोखा प्रिय हित लाभ में होता है धोखा कहाँ पर होता है यदि मेरा और मेरे परिवार के बाकी लोगों का कनेक्शन प्रिय हित लाभ के आधार पर हो ही ना आपसे मेरा कोई कनेक्शन प्रिय हित लाभ से ना हो आप और हमारे बीच में धोखे की कोई जगह ही नहीं बनती है सारा धोखा प्रिय हित लाभ नहीं है तो आपका और हमारे कनेक्शन प्रिय हित लाभ पर नहीं है प्रिय का मतलब इंद्रियों के आधार पर जीना हित का मतलब शरीर के आधार पर जीना लाभ का मतलब प्रॉफिट में जीना यदि मैं इन तीन चीज़ों के साथ जीता हूँ प्रिय का मतलब सेंसेशन में जीना हित का मतलब बॉडीली जीना और लाभ का मतलब हुआ प्रॉफिट में जीना <coughs> यदि इन तीन मान्यताओं के साथ मैं आपके साथ जीऊँगा तो या तो मैं आपका शोषण करूँगा या आप मेरा शोषण करोगे किसी भी आदमी का शोषण तभी होता है जब वो व्यक्ति प्रिय हित लाभ में जुड़ता है कोई भी आदमी शोषण तभी करता है जब वो व्यक्ति खुद प्रियहित लाभ में रहता है प्रिय हित लाभ वो जगह है जहां से शोषण की पूरे दरवाजे खुले रहते हैं है ना आप हमारा शोषण करके दिखाइए हमको आपसे कुछ चाहिए ही नहीं तो आप आपके और हमारे कनेक्शन उस प्रकार से बनने ही नहीं वाले हैं जहां पर आप हमको टोपी बिनाओगे हम आपको टोपी बिनाएंगे स्कोप ही नहीं है यहां तो ये यह कि जो मेरे को समझ में आ गया उस समझ को मैं शेयर करता हूँ अपने घर में भी अपने पत्नी के साथ भी अपने बच्चों के साथ भी अपने मित्रों के साथ भी अपने भाई के साथ भी मेरी जितनी जरूरत है मेरे परिवार की जितनी जरूरत है उससे अधिक हम उत्पादन करते हैं और कम में काम चलाते हैं और जो बचता है वो समाज को अर्पित करते हैं अब हमको कौन टोपी पहनाएगा पहले से ही हम अब सब कुछ समाज को दे रहे हैं हमारे को टोपी कौन पहनाएगा पहनाने की जगह ही नहीं है सारी टोपी के मूल में एक शोषक होता है वो भी प्रिय में काम करता है एक शोषित रहता है वो भी प्रिय में काम करता है जब तक आप और हम लोग प्रिय में जीते हैं, तब तक इंश्योर्ड नहीं है वृद्धावस्था में हमारे यहाँ रह रहे हैं लोग देख लीजिए। भैया मेरे सवाल था ये अभी वृद्धावस्था में ज्यादा रह रहे है रह रहे हो दादा कितने दिन से माइक लाओ माइक माइक प्रमाण के साथ उत्तर बताओ ये कुछ पूछना चाहते हैं आपसे हाँ पूछिए बताइए आपसे पूछ रहे हैं कितने साल से आप यहाँ हैं यहाँ डेढ़ साल हो गया मेरे को डेढ़ साल हो गया तो पूछना चाहते हैं आप यहाँ पीड़ित हैं या सुखी हैं सुखी हैं अरे वृद्धावस्था में क्या कार्य होना चाहिए एंजॉय करना चाहिए मजे करना चाहिए बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं देख के खुश होना चाहिए वृद्धावस्था इसीलिए होती अभी वृद्धावस्था में दुख क्या है बच्चे सुनते नहीं है पता नहीं क्या करते रहते हैं पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहे हैं यही वृद्धावस्था का दुख है यदि बच्चे वही काम करें जो बड़े चाहते हैं और उनसे बेहतर काम कर रहे हो जितना वो कर पाए उससे बेहतर काम कर रहे हो वही वृद्धावस्था का ऐसे कैसे तब्दील हो जाएगा हम कहाँ चले जाएंगे वृद्धावस्था नहीं ये वृद्धाश्रम नहीं है यहाँ पर पूरा परिवार है आपका भी पूरा परिवार है आपका जैसा परिवार है वैसे परिवार यहाँ है आपके परिवार में संबंध नहीं है यहाँ पर संबंध पूर्वक जीने का डिजाइन है ये कोई अलग से अलग से दुनिया नहीं है और ये अभी आपको इसलिए लग रही है क्योंकि एक प्रकार से प्रेरणा देने के लिए एक प्रकार का मॉडल है ये मॉडल से ये वापस मॉडल समाज में जाना है वापस और आपको अपने अपने घरों में इस प्रकार से जीना है एंटीरियम रूप से ये सब कार्यक्रम है फिर पूरी दुनिया ऐसे ही जीना है ये समझ लीजिए है ना ये हमको ठीक से समझ में आना चाहिए हाँ जी वन बाय वन भैया आपने दर्शन की बात की कि आपको समझ में आया जो भी तो उसमें एक परफेक्शन जैसी भी बात दिखी कि जी बिल्कुल परफेक्ट है ठीक है और आपको समझ में आ गया पूरी तरह से और फिर आपने परसेप्शन की भी बात की और भी प्रबोधक हैं मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन किसी का व्यवहार मुझे बिल्कुल अलग लगा मतलब बिल्कुल प्रमाणिक रूप से मैंने जब शेयर किया अपने लोगों के साथ तो बिल्कुल विपरीत लगा उनके बात से तो और प्रबोधक के साथ परसेप्शन भी है बहुत सारे प्रबोधक हैं और फिर पूरे समाज में जा रहा है इतने सारे लोग हैं तो ये परसेप्शन और परसेप्शन साथ में कैसे रहेंगे वही प्रबोधक को अलग से प्रजाति नहीं है मानव ही है आप भी हैं मैं भी हूं परसेप्शन का मतलब ये है जब तक हम प्रमाण तक नहीं पहुंचते हैं तब तक परसेप्शन ही है ठीक प्रमाण तक पहुंच गए परसेप्शन रियलिटी दोनों एक हो गया ये उसका प्रमाण हुआ ये शुरू कहाँ से होता है अस्तित्व अपने में अपने आप में एक प्रमाण है नागराज जी उसको समझ लिए वो स्वयं अपने को एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए दूसरे जो समझना शुरू किए जैसे हम यहाँ आप ही हैं तो हम जब समझते रहते हैं तब तक परसेप्शन है जब तक हमारा समझ पूरा नहीं होता है तब तक उसका एक भाग समझा दो भाग समझा तीन भाग समझा ये जो टुकड़े टुकड़े में जो भाग समझते हैं इसको हम कहते हैं परसेप्शन जब तक ये रियलिटी पूरी समझ में नहीं आती तब तक प्रमाण नहीं आता है है ना तो एक समय तक वो परसेप्शन रहेगा ही वो उसके रास्ते की कड़ी है एक जब तक ये परसेप्शन रहेगा तब तक आचरण में प्रमाण को मैं आप कोई भी मेरा भाई कोई भी होगा प्रस्तुत नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है इसका मतलब ये है कि अभी उसको और सही होने की आवश्यकता है तो परसेप्शन से रियल्टी ये अध्ययन है रियल्टी से है ना लोगों के लिए एक प्रमाण और प्रमाण पूर्वक शिक्षा का कंटेंट इसको बोलते हैं अनुभव पूर्वक ये नागराज का अप्रोच है अध्ययन करने वालों का अप्रोच है पहले परसेप्शन में आएंगे फिर रियलिटी को फेस करेंगे प्रमाण से गदगद होंगे अभिभूत होंगे फिर उसको समझ पाएंगे उस इस प्रकार से ये यात्रा है तो एक यात्रा ऊपर से नीचे की ओर है अनुभव से अनुभव प्रमाण जो अभी लिखा हुआ है अनुभव से नीचे तक की यात्रा है और अध्ययन करने वाले नीचे से अनुभव तक की यात्रा में ठीक दोनों का जो कॉमन बिंदु है कितना खूबसूरत है ये दोनों का कॉमन बिंदु है एक तो प्रमाण कॉमन बिंदु है और एक अनुभव कॉमन बिंदु है तो अनुभव में दोनों ही समान होते हैं प्रमाण में दोनों ही समान होते हैं इस बीच में दोनों में असमानता बनी रहती है इसी के लिए हमारे और आपके बीच में शिक्षा की जरूरत है और शिक्षा पूरी जब तक नहीं होती तब तक व्यवस्था की जरूरत है तो जब तक मेरे में शिक्षा पूरी घटित नहीं होती तब तक व्यवस्था मुझे कैटर करता है और मेरे को गलती करने से अपराध करने से मुक्त तो रखता है और एक समय में एक समय में मैं योग्यता से संपन्न होता हूँ फिर मैं व्यवस्था को कैटर करता हूँ इस प्रकार से शिक्षा और व्यवस्थापूर्वक हम सभी मानव अपनी अपनी पात्रता के साथ चलते हुए भी अपने एक मानवीता की दिशा को पकड़ते हुए अपने में एक विकास की गति को बनाए रख सकते हैं दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस अध्ययन विधि ये जब समझ में आता है तभी विश्वास बनता है तभी हम ये रहस्य से मुक्त हो जाते हैं कि ज्ञान हो जाएगा उसके बाद ही हम सुख से जियेंगे ऐसा नहीं है मानव परंपरा में ज्ञान आ गया है शिक्षा विधि में वो आ गया है ये ज्ञान के कंटेंट को यदि हम व्यवस्था में अप्लाई कर देते हैं हम सभी इस ज्ञान की रोशनी में अध्ययन करते हुए अभ्यास करते हुए अनुकरण करते हुए आगे आगे आगे की दिशा को बना के रख सकते हैं और हर पीढ़ी दर पीढ़ी हम आगे बढ़ेंगे ये भी मत मानिए कि एक ही पीढ़ी में एक आदमी उसको पूरे को प्रमाणित कर देगा ये डायरेक्शन का मामला है हम गलत दिशा में काम शुरू किए जंगल युग से करते करते करते आज डिस्ट्रक्शन तक पहुँचे हैं आज दिशा बदलने की जरूरत है धीरे धीरे इस पर काम होते होते होते डायरेक्शन यही बना रहेगा हम धीरे धीरे धीरे इस परंपरा को बहुत ही समृद्ध करने की जगह में पहुंच जाएंगे जादू नहीं है इस पूरे अस्तित्व में कोई जादू नहीं होने वाला आपके साथ कोई जादू नहीं होने वाला अचानक रात को सुबह उठोगे आप ज्ञान हो जाएगा आपको और आप एकदम बदल जाओगे कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो जाएगी ये सब नहीं है अब सब कॉन्शियसनेस इवॉल्व होना हो शिक्षा होनी हो आपका आचरण सही होना हो इसका क्रमिक एक सिस्टम एक सिस्टमेटिक अप्रोच अपने हाथ में आ गया है क्योंकि अस्तित्व में कोई घटना कोई है ना चमत्कार और रहस्य से मुक्त है अस्तित्व में ना तो कोई रहस्य है और ना चमत्कार इसका मतलब क्या हुआ जो भी घटनाएं हैं वो सब किसी नियम के साथ है नियम के अनुसार हैं हम नियम को नहीं समझ पाते हमको रहस्य जैसे लगता है हम नियम समझ जाते हैं जैसे हम पहले है ना ये सामान क्यों नीचे गिर रहा हमको रहस्य लगता था ये सूर्य कैसे होगा यह हमको रहस्य लगता था चमत्कार लगता था लगता था नहीं लगता था है ना तो हम हम चमत्कारों को नमस्कार करते रहते थे अब धीरे धीरे वो रहस्य खुलते चले गए वो सारे चमत्कार गायब हो गए है ना? तो सारे मनुष्य जुड़े हुए सारे मुद्दों पर भी कोई रहस्य नहीं है एक व्यक्ति को अनुभव हुआ यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है अब तक हम क्या मानते आए ज्ञान के नाम पर किसी एक को हो गया स्वांत सुखाय हो गया ज्ञान स्वांत सुखाए की वस्तु नहीं है उसका प्रमाण ही पता नहीं चलेगा ज्ञान हुआ या नहीं हुआ अब यह समझ में आया कि कोई भी व्यक्ति को ज्ञान होता है वह आचरण में प्रमाणित करता है जब वो आचरण में प्रमाणित होता है तो उसकी परंपरा बनती है मानव को ज्ञान हो और परंपरा ना बने ऐसा संभव नहीं है अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती उसमें हो रही है ज्ञान हो आचरण में नहीं आए ऐसा होता नहीं ज्ञान होगा तो आचरण में आएगा और आचरण सर्व मानव की कामना से जुड़ेगा तो उसकी परंपरा बनेगा ये बात हमको समझ में आना चाहिए ये स्वांत सुखाए का कार्यक्रम नहीं है जब भी कभी जैसे धरती पहले हम चपटी मानते थे किसी को ज्ञान हो गया धरती गोल है तो हमारे सबकी जिंदगी को उसने बदल डाला कि नहीं बदला बदला या नहीं बदला आपने सबने जाके कोई ज्ञान का रिसर्च किया क्या कि गोले है की चप्टी लेकिन उससे पूरी मानव मानवधरती को फायदा हुआ या नहीं हुआ क्या फ़ायदा हुआ हम समझ पाए हम धरती के नियम को समझ पाए हमने रॉकेट लॉन्च किए आज हमारे पास तमाम तरह के कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई है ना इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर की स्किल्स आ गई उससे हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई सुविधा बढ़ी है तो जितना सच्चाई को हम समझते हैं वो पूरी माना जाती तक स्प्रेड होता है कोई सच्चाई मेरे को अनुभव में आ गई और यदि वो स्प्रेड नहीं हुई इसका मतलब वो कहने रहस्य है रहस्य का मतलब ये कहने कही कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो अधूरापन है या तो मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं या ठीक से समझा नहीं पा रहा हूं में, समझ हाँ जी इस व्यवस्था में अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई बीमारी लग जाती जिसमें लाखों का खर्चा होता है तो फिर उस इंसान को कैसे मतलब उसके लिए क्या किया आपकी उस व्यवस्था में खुदा ना खास्ता क्या हर दिन होते रहता है तो क्या करते हो नहीं नहीं उनका माइक पूरा अभी हुआ नहीं आपकी उस व्यवस्था में करते हो तो क्या करते हो फटाफट डॉक्टर के पास भागते फटाफट डॉक्टर भागते और डॉक्टर एकदम चमत्कार से ठीक कर देता है और घर भेज देता है नहीं या तो अस्पतालों में ढेरों की लाशें पड़ी हुई है पड़ी है कि नहीं पड़ी है पड़ी हुई। तो नहीं है। है तो आपकी व्यवस्था में में कोई उपाय इसका, ठीक? अभी समझ आता कि सारे रोगों का कारण क्या है से चलना पड़ेगा। सारे रोगों का कारण है आप प्राकृतिक विधि से जीना का मतलब हुआ हमने खाने की चीजें प्रदूषण कर दिया सोचने के तरीके में प्रदूषण है सारा बीमारी का नाइन्टी जगह तो यहां से है उसके बाद उसके बाद जो है वो अभ्यास की कमी उटपटांग खान पीन ये सब के कारण भी बीमारी हो रही है एक बात उसके बाद कोई प्राकृतिक विधि से बीमारी होती है वो मैं मना नहीं करता कि रोग होगा ही नहीं आप अच्छा भी खाओगे अच्छा भी सोचोगे कभी बीमार नहीं होगा ऐसा नहीं होता मशीन है खराब हो गया <coughs> जब ऊपर के दो कारण हम विलय कर देते हैं तो बीमारियों की संख्या अपने आप ही घट जाती है घट जाती है बचा तीसरा मुद्दा तीसरा मुद्दा बचा आप के घर में कोई बीमार होता है वो ज़्यादा तनाव माता है हायरे पैसे कहाँ से आएंगे मेरे को बच्चा कहाँ से लाएगा उसके घर बेचना पड़ेगा क्या करेगा क्या नहीं करेगा ठीक है ना क्योंकि आपके साथ संबंधपूर्वक कोई को जीने वाला है नहीं हमारे साथ कई सारे डॉक्टर मित्र हमारे संबंधपूर्वक जीते क्योंकि हम खुद संबंधपूर्वक जीते हैं वो सारे के सारे हमारे साथ दौड़ लगाते और कोशिश करते हैं कि कम से कम खर्चे में बढ़िया से बढ़िया इलाज हो जाए तमाम डॉक्टर की लिस्ट है मेरे पास हमारे खुद मित्रों की हमारी मम्मी का भी पिछले साल ही बाईपास हुआ ये बहुत मेहनत करते हैं है ना भैया जी एक क्वेश्चन है अभी भाई उनके तरफ क्यों हो ना एक मिनट एक छोटा सा सवाल ये भी था कि क्या हमें भगवान में मानना चाहिए और क्या आप भगवान को मानते हैं वही मानना चाहिए कि जानना चाहिए मेरा आपसे सवाल है भैया जानने में मदद मिलेगी कि नहीं ये भी तो समझना पड़ेगा हाँ, तो अगर जैसे हम अभी तक नहीं समझे मंत्रों का महत्व भगवान को नहीं समझे तो यहाँ पे अगर कोई रहता है और उसको जैसे मतलब मेरी जैसे एज हो गई अब थोड़ा थोड़ा धर्म की तरफ जाने लगता है तीस पैंतीस के बाद आदमी जो ऐसा क्यों करता है तीस पैंतीस के बाद क्यों करता है सारी दुनिया के दुख झेलने के बाद भी समझ में आता है की भैया अब किसी एक तरफ तो जाना ही पड़ेगा ना जिधर भाग रहे थे वो गलत था सब आज यहाँ बैठे उसका कारण भी यही है आज यहाँ बैठे उसका कारण भी यही है ये लग रहा है कि कुछ गड़बड़ धर्म की आवश्यकता ये, ये है क्या नाम भाई बताओ अपना तुम सुखी होना चाहते हो नहीं <laughs> तो धर्म की जैसे जो उसके बाद भी कोई फॉलो करता है तो उसको यहाँ से मदद मिलती है या उसको ये निराशा मिलेगी कि नहीं भगवान को मानना सही नहीं है या ये मंत्र पढ़ रहा हूँ तो मैं थोड़ा दखियान उसी हो गया और यहाँ की विद्या से अलग हो गया वापिस पीछे चला गया मानना है या जानना है हम लोग जानने में मदद मिलेगी कि नहीं मैंने अभी जानने में तो सभी जगह मदद मिलेगी जानने में तो आपके घर में मदद लोग कर ही रहे हैं लेकिन आप जानने की तरफ क्रियाशील नहीं हो है ना अभी परसों हम लोग बात करेंगे कल करेंगे शायद जो भी करेंगे समय होगा तो कर लेंगे जान भी लेंगे अस्तित्व में कोई भी चीज़ है यदि है तो उसको हम जान सकते हैं और जो जो भी चीज़ें हैं यदि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमको प्रश्न उतरित होंगे भी नहीं है ना जितनी चीजें हैं उनमें से एक भी चीज अगर जानने में रह जाएगी हमारे अंदर असंतुष्टि बनी रहेगी तो उसको भी जानेंगे जानने में हर चीज जानने की वस्तु को हम जानते ही हैं जैसे आज आपको देवता बताएं देवता बताए कि नहीं बताए लेकिन आप में से कई लोगों को मजा नहीं आया दिव्य शक्ति नहीं बताई ऐसे यहाँ से निकल के सब मजा ही नहीं आया देवता जान के मजा नहीं आया अब क्या करूं मैं आपने देखी ही नहीं हम तो चाय पिए हैं देवता के साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ इसमें कोई मजाक नहीं है हमने ऐसे आदमी के साथ चाय पिया नाश्ता किया खाना खाया ऐसे आदमी के साथ ये हमारा सौभाग्य रहा ऐसा हम मानते हैं इसमें कुछ मजा मजाक नहीं है नागराज जी का पूरा आचरण दया कृपा करुणा के साथ जीने वाले आदमी चालीस साल हमने उनके साथ अध्ययन किया ठीक उसी की उसी को प्रमाण देख ही हम अध्ययन करके कुछ समझ पाए ठीक है ना तो देवता क्या होता है हमको समझ में आया इसके पहले तो सारे देवता श्राप दे देने के काम के अलावा कुछ नहीं करते कब गर्दन काट के अलग कर, कर दें कब पत्थर को आदमी बना दे आदमी को पत्थर बना दे ऐसे ही हमने सुन रखा था है ना? नागराजी को मिलकर पता चला कि देवता नाम से डरने की कोई जरूरत नहीं पता चला एक दिन हमने उनको बोला कि आपसे मिलके हमको सबसे बड़ी बात क्या पता लगी कि देवताओं से घबराने की कोई जरूरत नहीं है अगर घबराते हैं तो वो क्या चीजें किन से घबराते हैं है ना तो ये तो एक खूबसूरती की बात है भाई अगर आपको भी मैंने पहले दिन भी कहा आप सब अधूरे हो हा या यदि आप अपने से अधिक को नहीं पहचान पाओगे तो अधूरे ही रहोगे मानव की असफलता इस बात से नहीं है कि वो अधूरा है अपितु तो मानव की असफलता इस बात से है कि अधूरा रहते हुए भी अपने से अधिक कोई पूरा उसको मिला ही नहीं जिंदगी में ये उसका अधूरापन है यार ऐसा होता है लोग दारू दुकान पे भी जाते हैं भाई मंदिर में जाने वाले और दारू की दुकान जाने वाले दोनों सुखी होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं दोनों अपने घर में सुखी नहीं हुए तो कहीं नहीं कहीं सुख ढूंढते रहते हैं दिया दिया। है, अब ये मुद्दा आ गया ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है <laughs> ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है इसका भी उत्तर है अविकसित के सभी गुण स्वभाव धर्म विकसित में रहते ही हैं पशु मानव में जानवरों के सारे स्वभाव धर्म रहते हैं इसीलिए पशु पश्व मानव पशुओं को नियंत्रित कर पाता है राक्षस मानव में पशु मानवता के सारे गुण रहते हैं इसलिए राक्षस मानव पशुओं को पशु मानव को दीन मानव को कंट्रोल करता रहता है मानव में पशु मानव राक्षस मानव के सारे गुण धर्म रहते हैं और एडिशनल रहते हैं तो वो इनको भी नियंत्रित कर पाता है देव मानव में मानव को भी नियंत्रित प्रेरणा देने अभी यहां नियंत्रित नहीं है यहाँ पर प्रेरणा देने के बाद देव मानव मानव को भी प्रेरणा दे पाता है दिव्य मानव देव मानव को भी प्रेरणा दे पाते हैं इसलिए इनमें कोई लड़ाई नहीं है ये सब इनके पास जाके सरेंडर होते रहते हैं उसका उदाहरण देख लो पांच दिन तक आपको कोई ऐसा बिठा के एक ही आदमी बोलता रहे आपको बोलने भी न दे और आप चुपचाप बैठ जाओ ये संभव नहीं है लेकिन आपके अंदर जो कुछ चलता है वो मुझे पता ही क्या चलता है इसीलिए आपके मन की बात और उससे अधिक बात आपके मन को पहचानते हुए उससे अधिक बात मैं रख पाता हूं तभी बैठ के आप यहाँ सुनते हो तभी सुनते हो क्योंकि आपके मन को यदि मैं नहीं रीड कर पाऊंगा तो आप सुनोगे नहीं है ना ठीक तो है ना उसमें आते रहते जाते रहते तो ये हमको समझ में आ जाए विकसित का मतलब यह है अविकसित को के गुणधर्म भी हैं और उससे अधिक हैं, इसीलिए ये विकसित है ऐसा नहीं हो सकता कि राक्षस मानव जाके मानव को परेशान कर दे संभव ही नहीं है संभव ही नहीं है अरे एक राक्षस दूसरे राक्षस को परेशान करता होगा भैया जी एक क्वेश्चन है हाँ ये जो मॉडल बना है हम्म। इसमें 25 परिवार रहते हैं जी तो इन शॉर्ट क्या सब मानव बनके आए थे या मानव बने थे? हाँ। अगर सब मानव बन जाते अपने अपने जगह में तो यहाँ आते काई को तो वो प्रोसेस तो इस कैसे? प्रोसेस हाँ ये बहुत सुंदर बात है आप इंजीनियर बनके के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराते हो या इंजीनियरिंग करने के लिए एडमिशन कराते हो इंजीनियरिंग करने के लिए कहाँ से बोल रही है बहन हाँ ठीक अपने घर में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे थे नहीं हो सकता नहीं हो सकता इसका मतलब ही है कि शिक्षा और एक व्यवस्था अभी क्या है बाहर न तो शिक्षा है न व्यवस्था है आपको सिर्फ आइसोलेशन में एक शिक्षा दी जाए और आप जहाँ जाके जियो वहाँ पर वापस वैसे ही सब हों और आपकी भी योग्यता अभी बड़ी नहीं है तब क्या होगा आपके साथ थोड़ा दिक्कत होगा है ना जब तक आपका एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको कोई एक व्यवस्था में उसके अकॉर्डिंगली एक व्यवस्था को अगर दिया जाए तो आप जल्दी से उस एजुकेशन से संपन्न होते हो अगर आप में योग्यता आ गई तो फिर आप कहीं भी रहते हो तो आप उसको वातावरण बदलने की जगह में आप खड़े हो जाते हो है ना तो ये कोई अलूफ कोई कल्ट के प्रयोग नहीं है बल्कि इसलिए है कि इस पूरे बात का एक लिविंग मॉडल हमारे को जो समझ में आया उसको प्रमाणित करने का मॉडल आप समझ पाएँ उसको उसको सहयोग करने का एक मॉडल फिर एक जीने का एक नया मॉडल जिसको पूरी दुनिया देख पाए कि ऐसे भी जिया जा सकता है इतना कठिन नहीं है हम सब समझ की कमी के कारण इतने कठिनाई में जी रहे हैं एक बार समझ हमको सम... आना शुरू होता है मॉडल दिखता है हमारे लिए सरल रास्ता बनता है हम उसके साथ अध्ययन करते हैं अभ्यास करते हैं धीरे धीरे धीरे हमारी समझ बढ़ती चली जाती है और हम आगे बढ़ जाते हैं भैया जी इसमें कठिनाइया भी आती होगी दीदी बड़े मजे की बात है समझने के बाद कोई कठिनाई नहीं जैसे मुझको कुछ भी कठिनाई नहीं होता है और इस बात का मैं अकेला गवाह हूँ नहीं हूँ हमारे साथ 25 परिवार रहते हैं उनमें से शायद कुछ परिवार बहुत साल से हमारे साथ हैं तो वो बताएंगे जैसे हमने बा, बाबा जी के नागराज जी को देखा उनको कभी परेशानी हमने देखा नहीं समझ जाने के बाद परे, परेशानी का मतलब क्या है कुछ हम चाहते हैं वो कैसे होगा उसकी प्रक्रिया हमको स्पष्ट नहीं है <clears throat> हम दाल बनाना चाहते हैं दाल गली नहीं रही है फ्राई नहीं हो रही है तो हम परेशान होते हैं ना हमको पता है दाल बनानी चाहिए बनानी है तो कैसे बनती है अगर उसकी पूरी प्रक्रिया पता है मानव बनना है उसकी पूरी प्रक्रिया पता है तो कोई परेशानी नहीं है सारी परेशानी मानसिक परेशानी है उसी को बोलते हैं समस्या हाँ जी मानव मानव बन पाए राक्षस ही रहे तो परेशानी देव को तो पड़ेगी ना अरे मेरे भाई राक्षसों से परेशानी तो होगी क्या परेशानी होगी को परेशानी होगी कैसे होगी बताओ कैसे नहीं होगी वो उनकी समझ से वो वैसा चाह रहे कि आप देवमानव बनाना चाह रहे बनाना चाह रहे उनको परेशान कर रहे हम जैसे राक्षसमान भैया हम नहीं चाह रहे है आप चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो हम तो चाह रहे लेकिन हमें डर ये भी है सुनो तो पहले ये खुद को विटनेस करो नहीं तो फिर बात बनेगी नहीं आप खुद जैसे जी रहे हो वैसा जीना आपको स्वीकार है या ना नहीं है नहीं, नहीं है, है। हाँ। ये जो बात कही जा रही है ऐसे आप जीना चाहते हो या ना बिल्कुल अब आपके और मेरे बीच में दोस्ती होगी की लड़ाई होगी लेकिन एक समय के बाद मुझे लगा की इसमें सुख नहीं मिल रहा मुझे तो होगी वही बोल रहा हूँ एक समय के, के, के बाद यदि नहीं हुआ इसका मतलब मैंने झूठा वादा कर दिया तो होगी होगी वही बोल रहा हूँ तो मतलब मे, सुख नहीं अगर मेरे पास है तो फिर कैसे लड़ाई होगी मुझे सुख नहीं मिला उसमें तो अगर मेरे पास होगा तो क्यों होगी लड़ाई क्योंकि मैं राक्षस माना फिर से बन गया वैसा तो ऐसा नहीं थोड़ा सा थोड़ा आराम से प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बात करते जी आपको ये दिखा कि आप भी सुखी होना चाहते हो जी। और कोई भी में खड़ा या कोई भी खड़ा है जी। और वो ये सुखी है तो आपका उससे दोस्ती हुआ या नहीं हुआ हो गया हो गया अब लड़ाई है नहीं, नहीं है अब आप समझना शुरू किए जी जैसा उसने बताया वैसा समझना शुरू किए जैसा उसने बताया वैसा करना शुरू किए और समझते समझते एक जगह आप पहुंच गए कि आप भी सुखी हो गए तो लड़ाई तो हुआ ही नहीं नंबर एक सिचुएशन पूरी हो गई नंबर दो सिचुएशन ये हो गई कि आप सुखी नहीं हुए हाँ। हो सकता है नहीं हुए अब दो दो गलती हो सकती है। या तो आप ठीक से अध्ययन नहीं किए या वो ठीक से कराए नहीं अगर आप ठीक से नहीं किए तो क्या आपके अंदर चाहना खत्म हो गई नहीं तो फिर से अध्ययन करेंगे तो फिर मैं उससे परेशान हो गया कहा है परेशान हो गया? आप अपनी परेशानी से परेशान परेशानी हो रही जो देव मानव ऐसा नहीं होता है नहीं ये हुआ है सर कब, आपको कब देव मिला बताओ देखिये देव नहीं मिला यदि मिले भी होंगे आपको तो मिला क्या मुझे जैसे अपने जैसे देखो आप अपने को विटनेस करो। आपको मिला क्या कभी मैं जैसे सुनना चाहता हूँ आप वैसा नहीं कर पा अरे मेरे भाई ज्यादा समझ लिया मेरे भाई जी आपको देव कभी मिला क्या आया ना इस कंडीशन के अनुसार से नहीं मिला इस कंडीशन कंडीशन क्या होती है देव मानव नहीं मिला ना नहीं मिला खत्म हो गई कहानी तो अब अब ये बाकी सब कल्पना है हमारी हाँ। बाकी सब हमारा इमेजिनेशन है ठीक है ना आपको नहीं मिला है, आपको कोई एक्सपीरियंस इसका नहीं है पहली बात तो ये मानो अब अनुमान खाली अनुमान के घोड़े दौड़ाते हैं हाँ। दौड़ाए घोड़ाए है अपने दो सिचुएशन में पहुंच गए एक आदमी सुखी है आप उसके साथ सुखी नहीं हुए ठीक है तो आपकी गलती यदि रही होगी और वो अभी भी सुखी है तो पुनः आपको समझने की प्रेरणा होगी और दोबारा आप समझने चले जाओगे ठीक है नंबर एक नंबर दो बात सिचुएशन ये होगी कि वो भी सुखी नहीं है तो दोनों की कलाई खुल गई और आप भी सुखी नहीं है और वो भी सुखी नहीं है तो इसमें नुकसान क्या हो गया पहले कौन सुखी थे आप मतलब तो अच्छा। आप बता ना मान लीजिए मान लीजिए आपने दाव खेला और आपने मान लिया की सुखी हूँ ऐसा लग गया एक जगह जाके की सुखी नहीं हूँ तो आपका लॉस क्या हो गया ठीक है ये सुखी वाली परंपरा बन गई हाँ लेकिन एक ऐसा मानव आया बाहर से हाँ वो हमारी खुशी को देखकर उनको जलन हुई वो हाँ। फिर हमें खत्म करना चाहिए तो उस समय क्या करेंगे ये बढ़िया बात राक्षस आ गया वो सर ईर्षा का कारण ईर्षा का स्रोत सुख होता है या सुविधा यदि किसी मानव को हम सुखी मान लेते हैं और हमको लगता है कि वो सुखी सुविधा से है तो दूसरे मानव में ईर्ष्या होती है यदि किसी मानव को हम सुखी देख पाते हैं और हमको पता लगता है कि उसका सुख जो है वो समाधान से है वहां पर ईर्षा नहीं होती है वहां पर प्रेरणा होती है मोटिवेशन होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ईर्षा के कारण जब भी कोई लड़ाई हुई होगी उसके मूल में देखेंगे किसी एक आदमी के पास सुविधा नहीं है और दूसरे आदमी के पास वो सुविधा है और ऐसा माना जा रहा है कि सुविधा के कारण ये गाय इतना दूध देती है इसका नाम कामधेनु है इसलिए सुखी हैं तो गाय के पीछे लड़ाई हो रही है ना कि सुखी के पीछे लड़ाई हो रही है और यदि सुख गाय नहीं है और समाधान है समझ है कि मैं कुछ समझा उससे मैं सुखी हूं यदि आपको यह पता चलता है तो आपके अंदर भी समझने की प्रेरणा हो सकती है क्योंकि एक सामान सबको नहीं मिल सकता एक सामान सबको नहीं मिल सकता बराबर नहीं मिल सकता हर समय नहीं मिल सकता एक समान नहीं मिल सकता हर देश में नहीं मिल सकता हर काल में नहीं मिल सकता यदि सबको हर देश में हर काल में हर समय मिल सकता है तो वो क्या चीज है समझ एक आदमी यदि समझा तो सभी समझ सकते हैं ईर्ष्या का कार्यक्रम ही नहीं है ईर्ष्या का कोई कार्यक्रम बनता ही नहीं है आप को जब ये पता चले कि एक आदमी अपने समाधान से सुखी है और हर मानव समाधानित हो सकता है उसी का नाम प्रेरणा है मोटिवेशन है प्रेरणा इट इज नॉट फॉल्स मोटिवेशन इट इज रियल मोटिवेशन एक आदमी समझदार हो गया सुखी हो गया तो हर आदमी समझदार हो सकता है सुखी हो सकता है इसका नाम है प्रेरणा एक आदमी के पास कार आ गई बी हर आदमी के पास नहीं आ सकती है क्योंकि आ ही नहीं सकती है उसका नाम है मोटिवेशन नहीं है ईर्षा लोग ईर्षा से भी मोटिवेटेड अभी तो वही मोटिवेशन है वो प्रिय का मोटिवेशन है उसमें हम अपराध में जाते हैं इनके एग्जांपल को थोड़ा सा आगे ले जाएं जो राक्षस मानव है हाँ। अभी समझा कि उसको अगर ये समझ में आएगा कि इनके पास सुख है तो वो प्रेरणा लेगा मान लेगा पर उसको दूर से उसने पास आया ही नहीं अभी पास आएगा तो सुख मिलेगा प्रेरणा मिलेगी समझ मिलेगी सब दूर से उसने देखा उसने सुख को सुविधा समझा की भाई इनके पास सुविधा है और उसको ईर्ष्या हो गई और उसने कुछ भी कर लिया जो भी करा क्या कर लिया बताओ ना बम फोड़ दिया बम बम फेंक फेंक दिया दिया हाँ तो तो मतलब आगे कहाँ बढ़ा ये देवमानों को जो ये बोल रहा था देवमानों को परेशानी तो पहुंचा नहीं सक, सक, सकता ना राष्ट्रों को वही ना बम तो अभी बने ही हुए हैं बने हैं कि नहीं बने आपको पता है एक अच्छी एक बड़ी सुंदर बात आपको बता देते हैं सभी कंट्री ने परमाणु बम बना लिए ज़्यादातर और सभी देशों में उन्होंने अपने अपने मिसाइल पर लॉन्च कर दिए लॉन्च है क्योंकि लॉन्चिंग करने की प्रक्रिया ज़्यादा लंबी है इसलिए और हर देश ने अपने जो विरोधी देश हैं उनके कौन कौन से शहर को बर्बाद करना है। उसके लिए वो करके टूई करके सब सेट करके रखी हुई है टारगेट करके और ऑन करके रखी है और उसका रिमोट किसी के हाथ में है तो ये काम तो हुआ रखा ही है इससे हम डरते नहीं ये तो रखा ही हुआ है आप सोच रहे हो आपके लिए डर है क्योंकि आपको पता नहीं कैसा रखा हुआ है आप सोच रहे हैं मेरा बैंक का जो इंश्योरेंस है एफडी है सोना है उसके माध्यम से मैं सुखपुरक जी सकता हूं। आपको पता नहीं कि रिमोट के भी गलती से दब गया तो आपका एफ डी इंश्योरेंस ये रखा रह जाएगा हमारे को यह पता ही है हमारे पास खोने को कुछ नहीं है हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है तभी हम पाने का पा, काम करते हैं जब तक ये भ्रमित मानव है ये खोने के भय से ही डरता रहता है तब तक वो ना तो न्याय को समझ पाता है ना धर्म को समझ पाता है ना सत्य को समझ पाता है तो ये सारे बम तो लगे हुए हैं अब ये बम किसके हाथ में कहाँ बटन है किसका कौन रिश्तेदार क्या पता वो जिसके पास मिसाइल हो और उसका रिश्तेदार इन्हीं का रिश्तेदार हो है ना तो जल्दी जल्दी काम करके अपन उसको समाधानित करना चाहते हैं इसका एक मात्र यही हाल है और कोई हाल नहीं है बम फूट जाएगा तो सब मरेंगे मरेंगे आप भी मरोगे मैं भी मरूंगा इतने अंतर होगा आप दुख से मरोगे और मैं सुख से मरूंगा <laughs> आपको लगेगा हा अरे मेरी बैंक मेरी एफडी मैं तो कुछ काम ही नहीं कर पाया और मर गया मेरे को लगेगा देखो मैंने जितना काम किया और तेजी से काम करना चाहिए अगली बार और तैयारी से काम करने के लिए आऊंगा <laughs> और क्या देखिए देखिए मानव परंपरा को देखिए हा जी तीन स्टेजेस हैं एक पैदा होना ठीक से सुन रहे हैं एक जीना और एक बुढ़ापे में या कैसे भी मरना अभी भ्रमित परंपरा को देखेंगे पैदा होते समय हम सब उत्सव मनाते हैं प्राकृतिक विधि से देखिए कितनी अच्छी बात है भ्रमित परंपरा में भी कुछ अच्छा है क्या अच्छा है बालक जब अपने घर में पैदा होता है तो हम सब उत्सव मनाते हैं और पड़ोसी के घर में हो जाता है तो जनसंख्या बढ़ रही है जनसंख्या बढ़ रही है अभी देखिए संकट कितना बना हुआ है मेरे घर में बालक पैदा हो गया उत्सव की बात है पाकिस्तान में पैदा हो रहा है जनसंख्या बढ़ रही है मुसलमान बढ़ रहे हैं मुसलमान बढ़ रहे हैं क्रिश्चन बढ़ रहे हैं ये बढ़ रहे हैं हिंदू बढ़ रहे हैं सब बढ़ रहे हैं वो हमारे लिए बोझा है वो एक पॉपुलेशन क्लॉक चलती है देखिए आपने पॉपुलेशन क्लॉक उसको देखते रखता इतने बढ़ गए अब आने वाले आपके घर लूटने के लिए ये हमारा सक्सेस है या फेल्यूर है हमारे घर में उत्सव पड़ोसी घर में वही घटना घटती है हमारे लिए पीड़ा है ये उत्सव है क्या ये सक्सेस है क्या नहीं है मेरे घर में पैदा हो उत्सव पाकिस्तान में पैदा हो पीड़ा मेरे लिए ये सफ सफलता है हमारी सफलता लेकिन, लेकिन का तो दीदी ठिकाना नहीं है लेकिन तो बहुत सारे है आपको क्या दिक्कत है उसके घर में आठ हो नौ हो दस हो आपको क्या दिक्कत है? है आपको क्या दिक्कत हो रही है तो दीदी आपके घर में पैदा हो तो दिक्कत नहीं दूसरे घर में पैदा हो तो दिक्कत है इसी को तो समझना है कोई एक ही क्रिया दो जगह होने से अलग अलग प्रभाव कैसे डाल सकती है इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मानसिकता का द्वेष है क्या लिमिटेशन देखिए आप विश्वास है अगर आपको ये विश्वास हो जाए हाँ जी साथ चलेंगे अगर आपको ये विश्वास हो जाए कि जितने मुसलमानों के घर में पैदा हो रहे हैं वो सब हमको सहयोग करने के लिए पैदा हो रहे हैं अब क्या होगा आपका ये विश्वास कैसे बनेगा हाँ ये विश्वास कैसे बनेगा यही मुद्दा है ना कुल मिला के? एक्चुअल में देखोगे तो सहयोग ही कर रहे हैं आपके सारी गाड़ी के टायर के पंचर ये वो इतना जो बारीक बारीक काम हम नहीं करते हैं वो सब माइनॉरिटी वाले करते ही बेचारे है ना हम नहीं देख पाते हैं तो हमको आज सहयोग लगता है हम डरे हुए हैं किसी धर्म के नाम पर संप्रदाय के नाम पर कोई मान्यताओं के नाम पर उनकी तरफ से भी ऐसा ही कुछ हो रहा है ऐसा नहीं कि वो भी कोई बहुत बहुत मतलब ज्ञानी हो गए तो वो बहुत सहयोग कर पा रहे हैं ऐसा भी नहीं तो हमारे घर में पैदा हुआ तो उत्साह अभी जीना हमको समझ में नहीं आया शिक्षा हमको समझ में नहीं आई तो जीने में हो गया पैदा होने से उत्साह हो। जीने में यदि संघर्ष है तो मरने में दुख मातम अभी देखिए थोड़ा ध्यान देते हैं पैदा होना प्राकृतिक घटना है या नहीं है मरना एक प्राकृतिक घटना है या नहीं है बिल्कुल है है ना जी आपके पास माइक बहुत रखा हुआ है तो पैदा होना प्राकृतिक घटना मरना प्राकृतिक घटना अगर ये दो घटना प्राकृतिक है तो ये दुख दुखद क्यों हो रही है क्योंकि बीच में एक घटना और प्राकृतिक होना भी, बाकी जीना जब तक संघर्ष बुद्धि से होगा मरने में दुख होगा तो अगर शिक्षा पूरी होती है तो पैदा होने में उत्सव मेरे घर में भी आपके घर में भी किसी के घर में भी पैदा होने में उत्सव जीना में पूरकता आ गया सार्थकता आ गई पूरकता आ गई तो मृत्यु जो मृत्यु है ना इसको मृत्यु लिख देता हूं मृत्यु जो है वो उत्सव है ऐसा होता है ये कोई गप्पा नहीं है सच्चाई है जीने में पूरकता आई तो संघर्ष खत्म हुआ तो जीने में हमारी पूरकता बनी संघर्ष से मुक्ति हो गई मृत्यु हमारे लिए सुखद घटना है एकदम सुखद घटना है आपके और हमारे सगे संबंधी संघर्ष ही करते रहे और उनका टिकट कट गया हम उनके टिकट कटने से दुखी नहीं हैं। हम इस बात से दुखी होते हैं कि अभी तो सुख के दिन आए ही नहीं थे थी। उसके पहले हमारी माँ चली गई उसके पहले हमारे पिताजी चले गए उसके पहले भाई चला गया। उसके पहले, चला गया उसके पहले ये चला गया उसके पहले वो चला गया हम मृत्यु से दुखी नहीं होते हैं जीने में जो उपयोगिता प्रमाणित होनी थी वो उपयोगिता प्रमाणित नहीं हुई उससे मरने का भय है मरने का दुख है ये इसमें कुछ भी गप्पा नहीं कोई आदर्शवाद नहीं है मेरे सामने ही हमारे सामने घटना घटी नागराज जी का शरीर खत्म हुआ हम लोग थे ही पहुंच ही गए थे मैं देखा हमारे को कुछ भी दुख नहीं हुआ जरा अभी मुझे इतना सा भी दुख नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ उत्साह हुआ मुझे तो मैं तो बार बार ही सोच रहा कि एक आदमी कितना बढ़िया काम किया इतना सुंदर से सुंदर काम आदमी किया इतने सुंदर तरीके से चीज को रखा हमको बताया ऐसी कोई बात बची नहीं हमारे बीच में करने के लिए जितनी बात होनी थी वो सारी बात ही हो गई कुछ ऐसा छुपा ही नहीं रह गया तो एक आदमी का जीने का हाइट क्या हो सकता है अगर वो हाइट हम देख लेते हैं तो मृत्यु का कोई दुख ही नहीं होता है कुछ भी दुख नहीं है दुख किस बात से आप चले गए हमारा क्या होगा दुख किस बात से होता है हमारा क्या, है? हमारा क्या होगा सारे सारे रुदन के पीछे अगर सुनोगे तो क्या होता है तुम तो ऐसे ही चले गए हमको यही छोड़ गए ये ये जिंदगी संसार में माया है हमको अकेले छोड़ दे तुम तो जाके मजे कर रहे क्या कर रहे तुम तो जाके मजे कर रहे हम यहाँ लटके रह गए कब मेरे को भगवान यहां से तारेगा ये पूरे संसार को हमने संघर्ष बनाकर रखा है ये जीने को संघर्ष बना कर रखा है इसमें हमको जीना नहीं आया ये हमको समझ में नहीं आया कि संघर्ष नहीं है अस्तित्व में कोई संघर्ष नहीं है प्रकृति में कोई संघर्ष नहीं है मानव प्रकृति के नियम को मानव को समझ नहीं पाया तो जीने का डिजाइन संघर्ष विधि से बन गया तो मरने में दुख हो रहा है। अभी ये मोक्ष चाहिए हमको या सुख चाहिए सुख चाहिए हमको किसी ने बता दिया कि जब तक संसार में रहोगे संसार तो दुखों का भंडार है तो हमने सोचा कि जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओ हम जन्म मरण के चक्कर से छूटना नहीं चाहते हैं हम दुख से छूटना चाहते हैं हमको मोक्ष नहीं चाहिए हमको सुख चाहिए तो दुखों से मुक्ति ही मोक्ष है मोक्ष क्या लिखो मोक्ष बराबर दुखों से मुक्ति मोक्ष बराबर दुखों से मुक्ति चाहिए अभी ये हमने अजमशन में आ गया है हमको पढ़ाया गया है संसार दुख का सागर है इसमें कोई सुख नहीं होता पैदा हुआ है तो जाएगा जाएगा जब दुखी हो गई कुछ भी कुछ भी गप्पा गप्पा मार रहे हैं तो हमने ये मान लिया कि दुख तो रहेगा रहेगा तो न रहे बांस न बजे बांसुरी इसीलिए हम लोग चल दिए कि हमको मोक्ष चाहिए हमको किसी को मोक्ष नहीं चाहिए हमको मोक्ष इसलिए चाहिए कि हम सुखी हो जाए तो हमको दुखों से मुक्ति चाहिए ना कि जन्म मरण से मुक्ति चाहिए यदि आपको अशोर्ड हो जाए कि आप जब भी शरीर लेंगे आप मजे से रहेंगे आज भी ठीक से जिएंगे कल भी ठीक से जिएंगे और उसका आश्योरेंस का मतलब इतना है कि आज यदि हम सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था को पहचान पाते हैं और ऐसी व्यवस्था बनाते हैं हमारे बीच में से मरने का दुख खत्म हो जाता है अगले और पिछले जन्मों के बारे में सोचना इतना जरूरी है अगले जन्म में क्या बनेंगे उसकी कुछ याद तो रहेगी नहीं इस जन्म की तो इतना उसको महत्व देना चाहिए क्या मैंने तो दिया ही नहीं नहीं वैसे ऐसे मानते हाँ, हैं ना पुनर्जन्म बताएंगे अच्छा रहेंगे तो अगला पीछे छोड़िए अभी क्या करना है अगर समझ में आता है तो दुखों से मुक्ति हो गया तो जन्म मरन से मुक्ति हो गया तो हमारा दुख उसका दुख खत्म हो गया है ना उसका उसका मतलब इतना सा है कि यदि एक दिन भी सुखपूर्वक जी लिए मरने का भय खत्म अभी एक दिन भी हम सुखपूर्वक नहीं जी पाए हैं काम नहीं कर रहे हैं कल को सुखी हो जाऊंगा कल को सुखी हो जाऊंगा और जीने के पहले सुखी होकर जीने के पहले ही हमारा टिकट कट गया उसका दुख है यकीन मानिए एक दिन भी सुखपूर्वक जी लिए मरने का कोई भय आपको सताने वाला नहीं है वो एक दिन क्या चीज है समाधान समाधान होगा तो न्याय प्रमाणित होगा न्याय प्रमाणित होगा तो परंपरा बनेगा शिक्षा बनेगी व्यवस्था बनेगी आपके सुखी हो जाने से आप चुपचाप निकल के चले गए ऐसा नहीं होता अगर एक दिया जलता है तो उसका कोई प्रकाश होता ही है तो एक आदमी अगर समाधानित होता है तो उसका कुछ निकल के आता ही है उसका प्रोडक्ट निकल के आता है क्योंकि वो जिएगा तो परिवार में समाज में प्रकृति में जिएगा ना तो आइसोलेशन में नहीं है क्योंकि घूम में घूम हो गया ऐसा नहीं है है ना मेरे को कोई ज्ञान हुआ तो उसका प्रमाण आचरण में आता है और आचरण हुआ तो उसका प्रमाण परंपरा में आता है है ना तो इस प्रकार से मानव जाति में यदि एक मानव को भी कुछ उपलब्धि होती है वो सर्व मानव तक पहुंचती ही है जैसे आपके सबके हाथ में मोबाइल है ये मोबाइल आपने बनाया नहीं मोबाइल यूज करने के पहले नहीं आपको तो पूरा मोबाइल टेक्नोलॉजी समझ नहीं है इसकी ज़रूरत है ज़रूरत है यही ब्यूटी है मानव मानव के साथ एक आदमी का किया हुआ मेहनत पूरी मानव जाति को मिलता है उसको सहयोग करता है ये समझ में आया ना तो इसी इसी विधि से एक आदमी जब समाधान होता है समाधानित होता है ज्ञान के आधार पर अनुभव के आधार पर तो वो जैसा जीता है वो अगले अगली कड़ी में परंपरा बनता है प्रमाण बनता है और माना जाती है उस प्रमाण के साथ चलते हुए ज्ञान संपन्न भी होती रहती है और व्यवस्था संपन्न भी होती रहती है ये ब्यूटी है एक आदमी का ये बात समझ में आया तो अब तक हम साढ़े चार क्रिया में जी रहे हैं साढ़े चार क्रिया में जीने वाले भ्रमित मानव में पांच तरह के तीन तरह के मानव हैं दो तरह के सॉरी पशु मानव और राक्षस मानव लेकिन आप आप सोचते होंगे इतने सारे तो लोग हैं उनमें कोई अंतर होता है या नहीं होता है क्वालिटेटिव उनमें कोई अंतर नहीं है क्वालिटेटिव कोई इंप्रूवमेंट नहीं है एक जैसे ही है प्रिय की दृष्टि है विश्लेषण करते रहते हैं रूप गुण है ये है ये है ये लेकिन इसमें पुनः चार तरह के मानव हैं इसको बोलते हैं संवेदनशीलता क्या बोलते हैं इसको संवेदना जिसको बोल रहे थे ना किसी ने कहा था वो हमारे भाई ने कहा था कि संवेदनाएं सिर्फ शरीर में नहीं है मैंने कहा था मैं आपकी बात से सहमत हूं इन शरीर में जो कुछ सेंसेशन होता है उसको रीड करने की क्रिया जीवन में है मै में, में इसको है इसको संवेदनशीलता कहते हैं संवेदना शरीर में और संवेदनाओं को रीडिंग करने की कैपेसिटी जीवन में होती है उसका नाम होता है संवेदन शीलता संवेदनशीलता में जीते हुए चार तरह के मानव हैं ये लाल पेन आपको दिखता नहीं होगा ना वहां से चलिए इसको नहीं लिखता हूं ब्लू से लिख देता हूं संवेदनशीलता में जीने वाले चार तरह का मानव पहला मानव एक ये होता है उसको हम लोग कहते हैं संवेदनहीन या इसको बाद में नाम देता हूं एक मानव ऐसा होता है उसकी मान्यता क्या है सुविधा ही सुख है सुविधा ही सुख है मैं शरीर हूं सुविधा ही सुख है मैं शरीर हूं ठीक और सुविधा सबसे पहले मेरे लिए सुविधा सबसे पहले सबसे पहले मेरे लिए ऐसे मानव को हम परिवार में बोलते हैं कि यह संवेदनहीन है बहुत अच्छे से समझिएगा भ्रमित मानव में इतना वेरिएशन जो है वो भी आपको समझ में आएगा काफी चीजें आगे बढ़ जाएंगी हमारे सारे भ्रम दूर होते जा रहे हैं और अच्छे समझ में आएगा तो सुविधा ही सुख है मैं शरीर हूँ सुविधा सबसे पहले मेरे लिए ऐसे आदमी को हम देखते हैं घर में उसको पहले पराठा चाहिए उसको पहले चाय चाहिए दूसरा बाहर में जावे हम बोलते हैं बड़ा बेकार आदमी है ना वो आदमी को हम कहते हैं संवेदनहीन और ये संवेदनहीन आदमी भी साढ़े चार क्रिया ही काम करता है उसमें कोई क्वालिटी एडिशन नहीं है साढ़े मिनिमम बेयर मिनिमम चीज़ें सब में चल रही इसी में एक और आदमी होता है ये एजम्सन सबके साथ बराबर है यहां पर भी ये एजम्शन है ये जो था लेकिन वो क्या करता है सुविधा चाहिए लेकिन किसको सुविधा मेरे परिवार वालों को पहले तो परिवार में परिवार पहले मैं बाद में आपको ऐसे आदमी दिखाई देंगे है ना उनका आजमशन तो इतना ही है कि है तो सुख सुविधाएं में ही और शरीर को क्या चाहिए सुविधाएं चाहिए तो मुझे क्या करना है सुविधाएं लेनी है रखनी है लेकिन देना किसको पहले पहले परिवार को और बाद में खुद इसको हम अच्छा आदमी बोलते हैं अभी है ना ये ये उससे बेहतर हमको दिखता है तो इसको कहते हैं संवेदनशील क्या कहते हैं इसको एक और आदमी होता है देखिए समझ तो उतनी की उतनी ही है समझ बदल गई ऐसा नहीं है उतनी की उतनी है अब सुविधाएं जो किसके लिए समाज के लिए पहले समाज को मिलेगी उसके बाद मेरे परिवार को मिलेगी उसके बाद मुझे मिलेगी ऐसे आदमी को हम लोग ऐसे आदमी को हम लोग और अधिक अच्छा आदमी मानते हैं किसी एक आदमी ने देख लिया जब तक मेरे देश में सबको कपड़ा नहीं मिलेगा मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा हमने उसको तुरंत ही सिर पे पहनाया कि ये तो बहुत ही है ना बहुत ही महान आदमी है इसको कह रहे हैं अति संवेदनशील कुछ तो अंतर है कुछ तो अंतर है या नहीं है लेकिन यहाँ पर भी कोई ज्ञान आ गया ऐसा नहीं है ज्ञान का कंपोनेंट नहीं है ज्ञान उतना ही है सबको बराबर सुविधा चाहिए और सुविधा बिना आदमी दुखी रहेगा परेशान रहेगा तो सुख तो सुविधा से मिलेगा उसी को लेकर खाली स, जो जो एरिया वर्किंग है खाली वो बदल गया है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जैसे ये व्यक्ति है ये व्यक्ति अपने परिवार के प्रति संवेदनशील है लेकिन अपने प्रति संवेदनहीन है ना वो अपने शरीर का ध्यान रख रहा है ना अपना ध्यान रख पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है तो संवेदनशील व्यक्ति में भी संवेदनहीनता दिखाई दे रही है क्योंकि संतुलन नहीं है साढ़े चार क्रिया में संतुलन है ही नहीं यहीं पर यह व्यक्ति अति संवेदनशील है तो अपने परिवार के प्रति संवेदनहीन है अपने प्रति भी संवेदनहीन हो सकता है समाज में अगर वो ठीक से नहीं हो रहा है तो अपने परिवार के प्रति क्रूरतम भी हो सकता है एक तरफ पूरे समाज के लिए इतनी संवेदनाएं संवेदनशीलता अति संवेदनशीलता और अपने परिवार के प्रति क्रूरता ऐसा भी मॉडल आपको दिखाई देता है फिर उनके परिवार के लोग उनका विरोध करते हैं है ना वो विरोध में जब आप क्रूरता करोगे तो विरोध हो गया होगा से नहीं लिए। तो विरोध होगा है ना फिर आपको समझ में आएगा हुआ क्या हुआ क्या अब ये क्यों हो रहा है इसमें कोई क्वालिटी आया नहीं है क्योंकि ज्ञान का कंटेंट इसमें आया नहीं है संवेदनशीलता के दायरे में जीवन में साढ़े चार क्रिया काम कर रही है इसमें खूब सोचने के बाद भी खूब बुद्धि लगाने के बाद भी कुल मिलाकर निर्णय यही होता है कि मनुष्य सुविधापूर्वक सुखी होता है और सबको सुविधा मिलना चाहिए बराबर हिंदू हो अंग्रेज हो, है ना ट्रेन में सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए क्यों नहीं मिलना चाहिए यह सब संवेदनशीलता का ही भाग है इसमें एक चौथा आदमी भी होता है चौथा आदमी होता है उसको ये पता लग जाता है कि सुविधा में सुख नहीं माइक से नहीं खेलिए बंद करिए ऊपर किसी का चालू है सुविधा में सुख नहीं है मैं शरीर नहीं हूं लेकिन सुख क्या है और मैं क्या हूं ये उसको अभी पता नहीं है ऐसा मानव अब ज्ञान की तलाश में कहीं न कहीं चल देता है इसका मतलब ये नहीं कि उसको ज्ञान हो गया इसका मतलब ये भी नहीं कि उसमें कोई क्वालिटी इंप्रूवमेंट आ गया अभी अभी नहीं आया है तो पूरी परंपरा में यदि हम देखेंगे तो साढ़े चार क्रिया में काम करता हुआ जीवन में प्रिय है तलाब की दृष्टि है उसमें भी इतना वेरिएशन है एक आदमी संवेदनहीन एक आदमी संवेदनशील एक आदमी अति संवेदनशील एक आदमी है ना ज्ञान की प्यास उसमें आ जाती है इसका मतलब नहीं कि उसका संस्कार उदय हो गया अभी नहीं हुआ है उदय संभावना भी नहीं जगी है कई बार इधर आता है और फिर वापस चला जाता है क्योंकि इसमें सुख नहीं है मैं शरीर नहीं हूं उससे कुछ हुआ नहीं सुख क्या है मैं क्या हूं सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या होगी जब तक इनका उत्तर नहीं होता है तब तक हमारे में कोई क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट नहीं आता है हमारे में से कई लोग देखते हैं कि उनमें उनमें ज्ञान की तलाश हो गई है उनको लगता है कि हम तो सुविधा के पीछे नहीं पड़ रहे हैं उसी के आधार पर अपने को एक विकसित इकाई मान लेते हैं ऐसा नहीं है क्वालिटेटिव देखेंगे तो साढ़े चार क्रिया में ही इतने तरह के वेरिएशन मानव में पाए जाते हैं साढ़े पाँच क्रिया जब तक घटित नहीं होती है तब तक ये असंतुष्ट रहता है तो साढ़े पांच क्रिया को कहा गया संज्ञानशीलता इसको बोलते हैं संज्ञानशीलता का जिज्ञासु खाली जिज्ञासा ही है उसमें इसको जिज्ञासु कहते हैं कौतूहल पूर्वक ही है थोड़ा समझ लीजिए मानव में जो नियंत्रण की बात हम कर रहे हैं पहले दिन से स्वतंत्र होने की बात कर रहे हैं साढ़े पांच क्रिया जब एक्टिवेट हो गया मानव में संज्ञानशीलता उदय हो गया अस्तित्व में जो वास्तविकता है वो समझ में आ गया है ना उसके आधार पर साढ़े पांच क्रिया के आधार पर ये साढ़े चार क्रियाएं अब नियंत्रित हो होगी तो एक लाइन लिख लीजिए आगे समझने में अवसर होगा संज्ञानशीलता के साथ ही संज्ञानशीलता के साथ ही संवेदनशीलता नियंत्रित संतुलित और तृप्त रहती है ज्यादा बहुत टेक्निकल में नहीं जाएंगे ताकि आपको बोझा न लगे संज्ञानशीलता के साथ ही संवेदनशीलताएं संतुलित नियंत्रित और तृप्त हो जाती हैं इस प्रकार से इस प्रकार से हमको क्या समझ में आया यहां से अब इच्छा जो है वो पूरी हुई अधूरी इच्छा नहीं हुई क्या हो गया अब पूर्ण इच्छा हो गई दोनों खाने भर गए जब दोनों खाने भर गए जब दोनों खाने भर गए उसको कहा इच्छा तृप्त हो गई अभी तक दो प्रोग्राम अपने देखे थे एक इच्छा मुक्ति प्रोग्राम और एक इच्छा पूर्ति प्रोग्राम अब क्या हो गया ये इच्छा तृप्ति हो गई तृप्त कैसे हुई फिर से समझते हैं त्रप्त ऐसे हुई मुझे ये समझ में आ गया मैं धीरता वीरता उदारता के स्वभाव के साथ ही सुखी होता हूँ मैं कुछ खाके कुछ पहन के कुछ घर बना के कुछ गाना गा के कुछ शिविर लेके सुखी नहीं होता हूँ मतलब मैं रूप और गुण को कितना भी बदल लू मैं सुखी नहीं होता हूँ यदि मुझे सुखी होना है तो मेरे में धीरता वीरता उदारता के स्वभाव आना है और धीरता वीरता उदारता का स्वभाव आ जाने से मैं सुखी होता हूँ तो मैं पहले सुखी हो जाता हूं, फिर कोई काम करता हूं। अभी क्या है सुखी होने के लिए काम करते हैं पूरी दुनिया को बर्बाद करके भी हम सुखी नहीं हो पाए अभी सुखी होकर काम करते हैं दुनिया को आबाद करने का काम शुरू करते हैं अभी साढ़े चार क्रिया में जीने वाला आदमी दुनिया को बर्बाद करने का ही काम करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली और वो निष्कर्ष में पहुँच गया इसके बिना होता ही नहीं है ना साढ़े क्रिया या धीरता वीरता उदारता हमको समझ में आए उसके बाद हम जो है सुखी पहले हो जाते हैं आपके आने के पहले हम सुखी थे आप सब आए उसके आपके आने के पहले मैं सुखी था आप यहां पर हैं तो भी मैं सुखी रहता, रहता हूं आप अपने घर चले जाते हैं तो भी मैं सुखी रहता हूँ आप आए तो खुशहाली हुई आप जाओगे तो और खुशहाली और आप पुनः आओगे तो फिर से खुशहाली और आप फिर से जाओगे तो और खुशहाली इसका मतलब क्या हुआ आपके आने के पहले भी मेरे पास समाधान है मुझे पता है मैं क्या हूं क्यों हूं क्या करना कितना करना क्यों करना कैसे करना ये करना नहीं करना क्या नहीं करना ये सारे प्रश्न एकदम तार, तार तार तार तार इसका उत्तर है अपने पास व्यवहारिक तार्किक और तात्विक यदि ऐसा है तो ऐसे उत्तर के साथ हम चलते हैं हम समाधान में रहते हैं है, है ना पहले समाधान बाद में कार्यक्रम अभी क्या हो गया पहले समस्या और उसके बाद कार्यक्रम हम कार्यक्रम कहा शुरू कर रहे हैं अभी समस्या। हाँ समस्या से कोई भी कार्यक्रम शुरू होगा का, लिखो समस्या से कार्यक्रम शुरू करते हैं समस्याओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। एक नौकरी पसंद नहीं आई छोड़ी दूसरी करने लगी समस्या हुई समस्या से भागे और समस्या हम फंस गए समस्या से कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं अधिक समस्या ग्रस्त हो जाते हैं समाधान से कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं और अधिक समाधान का फैलाव करते हैं दिस इज वॉट द वे यू कैन सी क्या डिफरेंस हुआ देखिए कितना अंतर आया एक भ्रमित मानव सोता समस्या में है उठता महासमस्या में है दिन भर समस्या फैलाता है रात को और जाके समस्या में सोता है कई बार नींद आती कई बार नहीं आती सुबह उठ के और समस्या में ग्रस्त होता है इस प्रकार से वो समस्याओं का टको कटोरा है वो टोकरा एक जागृत मानव समस्या में उड़ता है समस्या पूर्व समाधान सॉरी समाधान में उड़ता है समाधान पूर्वक जीता है शाम तक कई लोगों को समाधान बांटता है समाधान पूर्वक सोता है अगले दिन और समाधान में उठता है अब आपको जो करना है सो करो जैसे जी ना हो जी ठीक है ये बात थोड़ी सी और आगे बातें करते हैं ये जो दो क्रियाएं हैं इसको कहा था आशा विचार इच्छा तीन क्रिया के बारे में बात हो गई इसको कह रहे हैं रितंबरा और इसको कह रहे हैं प्रामाणिकता ये क्रियाओं के नाम हैं, आशा क्रिया में दो क्रिया विचार क्रिया में दो क्रिया इच्छा क्रिया में दो क्रिया रितंबरा क्रिया में दो क्रिया प्रामाणिकता में दो क्रिया और ये जिस जगह पर ये क्रिया होती है जीवन एक ही चीज है जीवन अपने आप में कम्प्लीट इकाई है लेकिन उसके पांच अंग, अंग है अविभाज्य अंग हैं आपकी मान्यता जो है उसको साइड में रखिएगा जीवन पांच है ना जैसे ये पेन है यह पेन अपने आप में कंप्लीट है लेकिन इसमें कितना एक बैरल भी है यहां से पकड़ते हैं ये पेंदा भी है टिप भी है है ना इसी प्रकार से जो जीवन है वो पांच चीजों से मिल पांच मतलब पांच आयामी ही है पहले आयाम को मन कहते हैं इसको वृत्ति कहते हैं ये चित्त है ये, चित ये बुद्धि है और इसको आत्मा कहते हैं तो मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा ये सब साथ ही रहती हैं ये अलग अलग नहीं है समझ जैसे कमरा है कोई फ्लोर है कोई वॉल है कोई रूफ है कोई स्टेज है ये सब मिलाकर कमरा है ना नदी है नदी किसको कहते हैं नदी किसको कहते हैं पानी को नदी कहते हैं पानी तो यहां बोतल में रखा है नदी बहता हुआ पानी तो बहता तो पाइप में भी है हाँ जी नदी? नदी पानी का नाम नहीं है किनारे का नाम नहीं है झरने का नाम नहीं है नदी एक व्यवस्था है नदी क्या है व्यवस्था है व्यवस्था में कई सारी इकाइयाँ हैं पानी है रेती है किनारे हैं पेड़ है मछली है है ना हवा है उसका ढलान है उसमें झरने हैं ये सब मिलाकर नदी है ठीक इसी प्रकार से मानव में अगर हम देखेंगे तो मन व्रति चित्त बुद्धि आत्मा अभी थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं जैसे मैंने कल एक कहानी कही थी कि मैं ही अपना दुश्मन हूं मैं कुछ सोचता हूं मैं ही अपना विरोध करता हूं दुखी रहता हूं यदि मैं अपना सहयोग कर देता हूं तो सुखी रहता हूं तो समाधान क्या चीज है मेरे मन व्रति चित्त बुद्धि आत्मा में कोऑर्डिनेशन हो जाना ही समाधान है इनमें संगीत हो जाना ही समाधान है जब भी मन और व्रती में मन और वृत्ति में हारमनी होती है है ना जब भी इनके बीच में हारमनी होती है इसको सुख कहते हैं जब भी चित्त और वृत्ति में हारमनी होती है इसको शांति कहते हैं जब भी चित्त और बुद्धि के बीच में हारमनी होती है उसका नाम संतोष है और जब भी आत्मा और बुद्धि में हारमनी होती है इसका नाम आनंद है तो जब भी सुखी होते हैं और अगर निरंतर सुख की बात हम कर रहे हैं तो सुख शांति संतोष आनंद चारों ही एक साथ होते हैं थोड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं इसको यही रोक देते हैं आगे के अध्ययन शिविर में आप आओगे तो इस पर बहुत डिटेल में बात होती है इसको आगे बहुत विस्तार से हम समझेंगे यह भी आपको सिर्फ परिचय दिया घंटी नहीं बजी माताजी अभी आज लेट है माता जी तो सुख शांति संतोष आनंद ये क्या नाम है हारमनी का नाम है जैसे मैंने बोला मेरे बेटे को इंजीनियर बनाना है है ना हम तुरंत विश्लेषण कराना चाहते हैं कैसे इंजीनियर बनेगा यदि विश्लेषण हो जाता है तो हमको लगता है कि हमारे को सुख हो गया और नहीं होता है तो दुख होता है इस प्रकार से सुख शांति संतोष आनंद की बात यहां कही जा रही है चलिए पांच कोटी के मानव आइडेंटिटी कार्ड आपका बन चुका है नाम आप लिख लेना फोटो कल चिपकाएंगे अपना अपना आइडेंटिटी कार्ड किसी को दिखाना नहीं दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है दूसरे कार्ड देखने की जरूरत नहीं है अपना खुद देख लो है ना ये सब तो आसानी से मिल जाता है इसको ढूंढो मिल जाए तो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा अब आगे के लिए हम लोग कुछ और आगे बढ़ाते हैं मुद्दा यहाँ जहां तक जितनी बात हुई है इसमें यदि कोई प्रश्न हो तो उसको कर लीजिए नहीं तो फिर इसको आगे करेंगे ये निश्चित मानिए रितंबरा का मतलब ये हुआ व्यवस्था का बोध होना और व्यवस्था के प्रति संकल्प हो जाना का नाम है एबीसीडी भी लिख सकते हैं ये का, ये घटना कहां घट रही है ये बुद्धि में बुद्धि का मतलब ही होता है जहां व्यवस्था का बोध हो अभी जब तक साढ़े चार क्रिया में हम जी रहे हैं क्या करते हैं हम विश्लेषण करने को ही बुद्धि मान लेते हैं लिख लो भ्रमित स्थिति में विश्लेषण को बुद्धि मानना चित्रण को दर्शन मानना और मैं को शरीर मानने की घटना घटती है भ्रमित स्थिति में विश्लेषण को बुद्धि मान लेते हैं चित्रण को चित्रण समझे ना इमेजिनेशन चित्रण को है ना हम ज्ञान मान लेते हैं आँख बंद करो और देखो ज्योति दिख रही है दिख जाती है कल अमिताभ बच्चन दिखाया था अब जैसे ज्योति दिख गई हम मान लेते हैं हमको तो ज्ञान हो गया देखने वाले आप आप जो चाहो उस देख लो आप है ना चित्रण क्रिया आप में है तो चित्रण को ज्ञान मान लेते हैं विजन मान लेते हैं और मैं को शरीर मान लेते हैं इसी का नाम भ्रम है ठीक हो गया ना बात विज्ञान ने हमको क्या दिया बुद्ध, हमारी बुद्धि जागृत करिए या विश्लेषण क्षमता बढ़ाई है आज किसको विद्वान मानते हैं जो ज्यादा एनालिसिस करता है एनालिसिस करने के लिए एनालिसिस करना बुरी बात है ऐसा नहीं है एनालिसिस करते हैं लेकिन एनालिसिस का आधार क्या है प्रियहित लाभ दृष्टि अगर कंटेंट ही अधूरा है जैसे बताया था ना इंफॉर्मेशन अधूरी आप कितना भी एनालिसिस करोगे ऑब्जर्वेशन आपका अधुराई रहेगा समझ बनेगी नहीं तो इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट होना जरूरी है उसके लिए किसी एक आदमी का जागृत होना पहले ज़रूरी है और अपनी जागृति को पूरी शिक्षा में लाने की उसको ज़रूरत है और उसको पूरा भाषा ठीक से देने की ज़रूरत है और वो भाषा एक निश्चित अर्थ को व्यक्त कर सके इसको प्रमाणित होने की आवश्यकता है इतना सारा काम तो नागराज जी करके कर रखे अब अपने को खाली उस अर्थ को समझना है प्रमाण को देखना है और उसके आधार पर इन्फॉर्मेशन को ठीक से रिसीव करना है और उस इन्फॉर्मेशन के साथ अब ऑब्जर्वेशन हमको शुरू करना है ऑब्जर्वेशन शुरू होने से सच्चाई हमको समझ में आने वाली है और व्यवस्था का बोध होगा व्यवस्था का बोध बुद्धि में होता है जब व्यवस्था का बोध होता है संकल्प होता है तभी आत्मा में वास्तविकता का सहस्तित्व का अनुभव होता है और उसका कोई प्रमाण बनता है कल इसको पूरा आराम से और समझेंगे है ना यहाँ पर ये मोटी मोटी बात ऐसे समझ में आती है यहाँ पर मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा शब्द पुराने हैं उस मन का उस वृत्ति का उस चित्त से इसका कोई लेना देना नहीं है वहाँ पर कुछ और कहा गया है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मन वो फैकल्टी है जो चयन और आस्वादन का काम करती है वृत्ति आपकी वो फैकल्टी है जो तुलन और विश्लेषण का काम करती है है ना चित्त आपकी वो फैकल्टी है जो चिंतन इसको चिंतन कह रहे हैं इसका एक नाम है चिंतन चिंतन और चित्रण क्रिया को करती है बुद्धि आपकी वो फैकल्टी है जो बोध और संकल्प का काम करती है आत्मा आपकी वो फैकल्टी है जो अनुभव और प्रमाण का काम करती है इन सब का कोई कोई काम है ना इसमें मन खराब है मन पापी नहीं है वृत्ति पापी नहीं है चित्त पापी नहीं है चित्त में कोई गड़बड़ नहीं है है ना चित्रंथ के आधार पर सच्चाई को जब समझने जाते हैं तो चित्त अधूरा काम करता है जब चित्त अधूरा काम करता है तो वृत्ति और मन भी अधूरा अधरा काम करते हैं इतना संकट है ठीक मन पापी नहीं है मन को त, मन को परेशान मत करिए है ना जैसे टायर कोई पापी थोड़ी है, है। हाँ मैं के पांच कंपोनेंट बता दिए अब आप ही हो जो आशा करते हो और आशा से चयन भी करते हो और आस्वादन की अपेक्षा करते हो आप ही विचार करते हो आप ही करते हो और आप ही तुलन करते हो आप ही विश्लेषण करते हो आप ही चिंतन करते हो या चित्रण करते हो आप ही व्यवस्था का बोध करते हो या संकल्प करते हो आप में अनुभव होता है आप में प्रमाण होता है ये पांचों मिलाकर में है जो कल हमने बात की थी मैं और मेरा शरीर आज वो बात पूरी हो गई मैं मानव व्रति चित्त बुद्धि आत्मा का संयुक्त स्वरूप हूं मैं क्या हूं क्या मतलब इसका ये दस क्रियाओं का योगफल हूं मैं आई एम डूइंग ऑनली टेन एक्टिविटीज मैं कभी चयन करता हूं मैं कभी आस्वादन करता हूं मैं कभी तुलन करता हूं मैं विश्लेषण करता हूं मैं चित्रण करता हूं चिंतन करता हूं बोध करता हूं संकल्प करता हूं अनुभव करता हूं भ्रमाण करता हूं यह दस एक्टिविटीज हैं इसको आप और हम समझ सकते हैं दसों एक्टिविटी को आप समझ सकते हो शिक्षा विधि से कोई ध्यान की जरूरत नहीं कोई तप की जरूरत नहीं कोई तपस्या की जरूरत नहीं ध्यान पूर्वक आप अध्ययन करते हो तो आपके अंदर ये एक्टिविटी आप चालू कर लेते हो और ये एक्टिविटी चालू हो जाती है आप जागृति को पाते हो जागृति को पाते हो आप सुखी रहते हो इतना सिंपल कार्यक्रम है सर हाँ जी ये संज्ञानशीलता जो आपने बताई उसके थोड़े से और उस पर थोड़ा और प्रकाश लगे संज्ञानशीलता का मतलब ये है अनुभव वास्तविकता जैसी है अस्तित्व जैसा है इसका अनुभव हो जाना ऐसे अनुभव के प्रकाश में व्यवस्था को ठीक से पहचानना और ऐसे व्यवस्था के साथ जीने के स्वरूप को आचरण को पहचानना इसका नाम है संज्ञानशीलता तीन भाग संज्ञानशीलता के क्या क्या तीन भाग बताए अस्तित्व जैसा है अस्तित्व में क्या क्या सच्चाइया है उसका अनुभव होना ऐसे अनुभव के आधार पर मानव के लिए जीने का व्यवस्था क्या होना नंबर दो मानव मानव कैसे जिएगा अस्तित्व में जैसी व्यवस्था वैसा जिएगा या मनगणना करेगा तो अस्तित्व में व्यवस्था का अनुभव होना और उस व्यवस्था के स्वरूप में जीने का डिजाइन हमको पकड़ में आना और अपने आचरण को पहचानना उस व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में मानव का आचरण क्या होगा ये तीन जब चीजें जाग गई इसका नाम संज्ञानशीलता है यह संज्ञानशीलता के साथ अब चयन आस्वादन तुलन विश्लेषण चित्रण किस प्रकार से किया जाता है अब ये इसके लिए टूल हो गया ये सब चीजें इसके लिए ये टूल है एग्जीक्यूटिव टूल है अभी क्या हुआ जब तक ज्ञान स्पष्ट नहीं हुआ तो विवेक स्पष्ट नहीं हो पाया तो विज्ञान जो था मानव में अनियंत्रित रहा ऐसा नहीं कि विज्ञान मतलब अभी विज्ञान आया है मानव में ये जो साढ़े चार क्रिया है ये टूल है एग्जीक्यूटिव टूल है कौन से टूल है और ये डिसीसिव टूल है तो ये जो एग्जीक्यूटिव टूल है ये ज्ञान के अभाव में यहां अभाव रहा तो विवेक शून्य रहने से विज्ञान अनियंत्रित रहा क्या संकट हुआ हमने अपने जीने के बहुत सारे डिजाइन बना लिए विवेक स्पष्ट नहीं विवेक स्पष्ट नहीं का मतलब जीना क्यों जीना क्यों का उत्तर होता है विवेक मोक्ष के लिए और ये हवा में आ गया यह सच्चाई है तो जीना क्यों इसका उत्तर नहीं है तो विवेक शून्य अब विज्ञान को किस कितना भी अच्छा बना लो परिणाम परिणामदायी नहीं है विज्ञान नहीं चाहिए ऐसा नहीं है उसके बिना काम ही नहीं चलता है। विज्ञान मतलब ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है हम सभी कोई भी काम करेंगे कोई ना विज्ञान को है उसका मैकेनिज्म बनाना उसकी योजना बनाना उसका प्लानिंग करना ये सारा विज्ञान का भाग है तो ज्ञान के अभाव में विवेक शून्यता है और विवेक शून्यता के अभाव में विज्ञान है घोड़ा है और उससे हम लोगों ने पूरी धरती को बर्बाद किया आत्मा में अनुभव हुआ ज्ञान संपन्न हुए बुद्धि में विवेक जगा व्यवस्था का बोध हुआ उसकी संकल्पना हुई तो ये जो विज्ञान है ये जो साढ़े चार क्रिया है ये अब इसके साथ नियंत्रित हो जाता है इसी को संज्ञानशीलता बोलते हैं तो संज्ञानशीलता हमारे में वो नियंत्रण रेखा है बिंदु है जिसको कि शिक्षा विधि से पाया जा सकता है और प्रत्येक बालक में एक निश्चित आयु में उसको स्थापित किया जा सकता है एक बार उस बालक में यह स्वयं में यह नियंत्रण का बिंदु स्थापित हो गया अब उसको शासन की कोई जरूरत नहीं है वो स्वयं ही व्यवस्था में भागीदार रहता है ये ठीक है या ये बात ठीक रहेगी कि उसमें नियंत्रण का बिंदु स्वयं में स्थापित ना करो बाहर से उसको नियंत्रित करते रहे बाहर से जो नियंत्रण करते हैं वो नियंत्रण करने वाले भी दुखी और जिस पे नियंत्रण होता है वो भी दुखी कोई नियंत्रण हुआ ही नहीं हमने किसी को कितना ही नियंत्रण करने की कोशिश किया नहीं माना जेल में डाल दिया जेल में डाल दिया क्या नियंत्रण कर लिया हमने तो बाहर से नियंत्रण संभव ही नहीं है क्योंकि अस्तित्व में हर इकाई लिखो अस्तित्व में हर इकाई स्वयं में व्यवस्थापूर्वक अस्तित्व में हर अस्तित्व में हर स्वयं में व्यवस्थापूर्वक नियंत्रित उत्सवित है नियंत्रित है इसलिए उत्सवित है अस्तित्व में हर स्वयं में व्यवस्थापूर्वक नियंत्रित एवं उत्सवित है तथा समग्र व्यवस्था में भागीदार है ये हो गया बेसिक लॉ और <coughs> लिख लिया फिर से बोल देता हूँ अस्तित्व में हर स्वयं में व्यवस्था पूर्वक है ना नियंत्रित एवं उत्सवित है तथा समग्र व्यवस्था में भागीदार है मनुष्य समाधान पूर्वक आगे लिखिए मनुष्य समाधान पूर्वक स्वयं में व्यवस्था एवं उत्सवित होता है है ना समाधान पूर्वक स्वयं में व्यवस्था एवं उत्सवित होता है तथा व्यवस्था में फिर भागीदार रहता है यह बात समझ में आई सोचिए मानव के जीने का कितना खूबसूरत तरीका हो सकता है और कितने बदसूरत तरीके हमने अभी बना के रखे हुए सी द हाइट एक मानव <coughs> <coughs> हाँ जी ध्यान कल्पना में खोना ध्यान नहीं है वास्तविकता को समझना ही ध्यान है देखो <coughs> कल्पनाओं में गोते लगाना ज्ञान ध्यान नहीं है <coughs> वास्तविकता को समझना ही ध्यान है ध्यान का मतलब ये वास्तविकता को समझना है। ध्यान दिए बिना कैसे वास्तविकता समझ में आएगी जैसे मैं कुछ बोलता हूं यदि आप ध्यान से सुनते ही नहीं है तो समझ में कैसे आएगा और वो जो चित्तवृत्ति निरोध है <coughs> <coughs> देखिए ऐसा है थोड़ा फिर थोड़ा कड़क दिल करके सुनना पड़ेगा तो सुनने को तैयार हाँ चित्त में हम ये मानते हैं कि हमारे चित्त में कुछ गलत चीजें आ गई और उन का निरोध करना में <coughs> जबकि सच्चाई ये <ही> निकली <coughs> मानव के बारे में वास्तविकता के बारे में अधूरी जानकारी है गलत जानकारी नहीं है हमारे पास मतलब पतंजलि फेल देखिए वही ना फिर आप नाम लेके फिर वही तीर चलाओगे <coughs> चित में दो क्रियाएं हैं एक क्रिया होती है रूपगुण को समझना यह गलती होती है या रूपगुण वास्तविकता है या नहीं है हाँ जी, आंशिक है मानव में स्वभाव धर्म भी है है ना तो चित्त में हमारे चित्र में कोई गलती आगे बैठ गया ऐसा नहीं है अधूरेपन को गलती कहना हो तो कह दो कोई बुरा ही नहीं है अब इसमें से कुछ निकालना नहीं है आप जो भी जानकारी लेके आए थे मुझे उसमें से कुछ निकालना नहीं है नथिंग टू इरेज कई लोग बोलते हैं साहब हम बहुत सारा गलत सलत लेके बैठे हैं इसलिए सुन नहीं पा रहे हैं मैं बोलता हूं आपको डिलीट नहीं करना है डिलीटिंग कोई प्रक्रिया है ही नहीं उन्नीस सौ छप्पन में आपके साथ क्या हुआ उसको डिलीट करोगे उसको ठीक से समझ सकते हैं तो अधूरी जानकारी थी उसमें जानकारी को खाली एड करना है हम क्या मानते रहे देखो छोटी सी गलती क्या हुआ हमको लगा कि ये जानकारी चूंकि अधूरी अधूरी को नहीं समझ पाए गलती है इस गलती के कारण हम दुखी हैं तो हम उसको इरेज करने लगे अस्तित्व में गलती नाम की कोई चीज रहती ही नहीं है ही नहीं आप गलती कर ही नहीं सकते <स्थ> इतना ही हो सकता है आपको जैसे जीना चाहिए वैसे नहीं जी पाए या हम जो जीने का स्वरूप आपको पहचानने में अधूरा हम पहचान गए अपने को हम अधूरा पहचान गए तो हम अधूरा जी लिए आपको सिर्फ खाना खिलाए और सात दिन रखे और घर छोड़ दिए वो क्या हो गया अधूरापन खाना तो आप अपने घर में भी खा रहे थे <coughs> ये बात समझ में आया तो हमारे चित्त में कुछ गलत आ गया ऐसा नहीं है चित्त में और जो चीजें आनी चाहिए थी वो नहीं आई है हमारे वृत्ति को निरोध नहीं करना है इसमें विश्लेषण शक्ति को लगाना नहीं ऐसा नहीं है दुलन हम न्याय धर्म सत्य के आधार पर नहीं कर पाए तो आस्वादन में सुख नहीं हो पाया तो सारा का सारा मामला ये है ना एक काल्पनिक जगह में पहुंच गया मेरे में कोई गलती है मैं पहले उस गलतियों को दूर करूं, दूर करूं। हम गलतियों को दूर करने चले गए वही अंधेरे को दूर करने गए हमको अंधेरे को दूर नहीं करना है हमको प्रकाश के पास पहुँचना है एक छोटी सी कहानी हमारे मित्र करते हैं उनसे मैं भी सीख गया बहुत अच्छी कहानी है बहुत सार में बात बता देती है घंटी तो बज गई खाना खाने के लिए एक एक छोटी सी कहानी चले गांव में लोग काफी परेशान दुखी थे क्योंकि वहां बहुत अंधेरा परेशान करता था और जैसे अंधेरा आता था वो गांव के लोग सब बहुत एकजुट होकर मेहनत करते थे और तगाड़ी फावड़े लेके भिड़ जाते थे और पूरे गाँव के चारों तरफ एक सीमा रेखा बना लेते थे और सब भिड़ के रात भर फावड़े से अंधेरे को तकारी में भरते और गांव के बाहर छोड़ के आते रात भर मेहनत करने के बाद बड़ी मुश्किल से सुबह होती थी <coughs> क्या होती थी <coughs> रात भर मेहनत करने के बाद सुबह होती थी फिर सुबह थक जाते थे और सो जाते थे दिन भर सोए रहते थे घर वाले उनकी सेवा करते रहते फिर शाम होने पर भी थकाड़े पहाड़ लेके दौड़ते थे फिर अपने घर में गाँव में से अंधेरे को उलझते रहते थे उलझना <coughs> बाहर से कोई एक ज्ञानी आदमी आया कभी उसने देखा ये प्रॉब्लम क्या है ज्ञान ज्ञानी आदमी को कितना पता रहता है एकदम बोलेंगे तो मारेंगे पकड़ के <coughs> उसने बोला देखो मेरे पास इसका उपाय है क्या है उपाय है। क्या उपाय है बोले कुछ अनुष्ठान करना पड़ेगा कुछ दिन लगेंगे पाँच सात दिन थोड़ी सेवा करो जरा सेवा वो ही उन्होंने बोला मैं एक यंत्र बनाऊँगा एक यंत्र बना दिया यंत्र बना के आज टांग दिया और उन्होंने बोला आज पार्टी करो सब लोग खाओ पिओ आज हमने एक यंत्र टांग दिया है जिससे आपकी समस्या आधी हल हो जाएगी और जब समस्या शुरू हो जाएगी तो मैं आपको उठा दूंगा उनको खूब खिलाए पिलाए डांस वांस कराया थक गए लोग शाम को ही सला दिया उनको सबको वो सो गए सो जाने के बाद ये बार रात में दो बजे सबको उठाया उठो उठो उठो, उठो बोले क्या अंधेरा आ चुका है तुमको अब उलझना पड़ेगा तो लोग उठे और उलझना शुरू किया आज देखा तो क्या हुआ दो तीन घंटे बाद ही उजाला हो गया आज उतनी मेहनत कम लगी यंत्र काम कर रहा है महाराज जी की जय हो <coughs> दो चार दिन तक चला होने कहा अब है ना इसकी रेंज बढ़ाने वाले हैं यंत्र की थोड़ी सी रेंज अब बढ़ेगी इसकी इसमें और मंत्र फूके रेंज और बढ़ेगी तो और खिलाई पिलाई पार्टी अब धीरे धीरे बॉडी साइकिल भी सेट हो रहा है धीरे धीरे अब एक घंटे ही मेहनत करने के बाद उजाला जाता है फिर एक दिन वह सब खूब अच्छे घेरी न्यूज सुलाए गए सुबह उठे सोए जब भी उजाला था और उठे तब भी उजाला है हमारे अंधेरे को उलझना नहीं है हमारे चित्त में बहुत सारी गलत चीजें आके बैठी हुई हैं उनको निरोध करना है उनको रोकना है उनको हटाना नहीं है हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही अधूरी है उन और इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है प्राकृतिक विधि से बच्चा पैदा होता है इंद्रियों से कुछ इन्फॉर्मेशन ले पाता है बाकी सारी इन्फॉर्मेशन समझ से आनी है समझ शिक्षा से आनी है शिक्षा में अगर अधूरापन होगा हमारे में चित्त में सब अधूरी जानकारी रहेंगी अधूरी जानकारी से हम चलेंगे अधूरे रहेंगे ना और रहने वाले हैं रिश्ते ठीक से निभेंगे नहीं चित्त में वृत्ति का विरोध निरोध करने की कोई जरूरत नहीं है चित्त में और बहुत सारी चीजों को ऐड करने की जरूरत है क्या ऐड करने की जरूरत है स्वभाव और धर्म <coughs> अब ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं है ध्यान पूर्वक जीने की जरूरत है ध्यान हो जाए और बैठना पड़े ध्यान का मतलब ये है वास्तविक तौर तो पर ध्यान चला गया रूप गुण स्वभाव धर्म चार कंपोनेंट थे दो हमारे पास ओझिल थे तो रूप गुण से हम जब डील करने जा रहे थे तो अमानवीय प्रवृत्तियां निकल के आ रही थी स्वभाव धर्म के साथ डील करने जाएंगे मानवीय प्रवृत्ति इतनी सिंपल बात इतनी सिंपल बात जैसे गाड़ी को आप चलाते हो आपको आधी जानकारी हो गाड़ी में कि इसमें कभी तेल भी डालना पड़ता हो पूरे गाँव को जानकारी नहीं कि मोटरसाइकिल में तेल डालना पड़ता है आदमी मोटरसाइकिल लेता है कंपनी से जब आया था जब तो पेट्रोल लगा था उसमें थोड़े दिन बाद मोटरसाइकिल सभी लोग घिसते हुए पाए जा रहे हैं है ना अब ध्यान से चलने वाली नहीं है ठीक तो यह समझ में आ जाए कि उसकी जानकारी अभाव में ही हम सारे दुखी झेल रहे हैं है ना और अब अपने को कोई गलतियों से दूर नहीं होना है सच्चाई के साथ जुड़ने की जरूरत है भूख बहुत तेजी से आपको लग रही होगी इंतजार आपका हो रहा है खाना खाने की और खाना खा के मिलते हैं अभी बज रहे हैं पौने दो कितने बजे मिलेंगे तीन बजे वेरी गुड ज़ोरदार ताली आपके लिए